प्यायमी वाक्ण्चुश्रोत्रमथो बलिंद्रििया चर्वाणी सर्व ब्रह्मपनिषद महं ब्रह्म निराकुिया मह्म मे अस्त तदात्मन य उपनिष्सुध्मास्ते मयि सन ते मयि शांति ओिषा ओ वा मनसी प्रति मनो में वाचि प्रतिष्ठित आवीरा वेदस्ुत मे मां प्रहां सन्दे ऋत्या सत्यम वदिषा तन्मत तद्वतु अवतु मवतु वक्ता अवतु शांति ओ शिष तिषि ओ ओम शांति शांति शांति ओ भद्रं कर्णे श्रृणुयाम देवा भद्रं भद्र पश्येम चीयज्रा स्थि सुष्टुवा सस्तुेम देविता यदा स्वस्ति नईन्द्र वृद्ध स्वाह स्वस्तिन पूषा विश्व स्स्तिष्योरीमी स्वस्तिनो बृहस्पतिदा ओ शांति, शांति, शांति, शांति, शांति। यो ब्रह्म विदधाति पूर्वं वेदांश्च येद प्रयणोति तस्म तंह देवत्मु प्रकाशम मम चुर्णमह प्रपद्ये ओं शांति शांति शांति ओ नमो ब्रह्मा दिव्यो ब्रह्म विद्यासद्यो वंशर्षे महद्यो नमो गुरभ्योप्लवरि प्रज्ञान घन प्रत्यगो ब्रह्मस्मे ब्रह्मस्मे पदम भविष्ठ शक्ति चत्पुत्रपराशुक महा गोविंदयोगीन्द्रमता से शिष्य श्रीशंकर्यमता से पद्म हस्तामल शिष्यम तोटक वाकण्य नस्मदुरतमानि श्रुतिस्मृतिपुराल करूणाद नमा भगवत्द शंकरं लोकशंकरं शंकरं शंकराचार्यं केशवंबादरायण सूत्र भाष्य कृत पुनः पुनः ईश्वर गुरुरात्ति मूर्ति भेद विभागिने वोम व्यादेहाय दक्षिणा मूर्त नम शांति शांति शांति <coughs> श्री कलाशासन के वार्षिकोत्सव प्रसंग पर समायोजित यह उपनिषद ज्ञान यज्ञ कल कठोपनिषद की समाप्ति हुई अभी अथर्वेदी यह प्रश्नोपनिषद मुंडक उपनिषद मंत्र भाग में आता है उसका व्याख्यान रूप यह प्रश्नोपनिषद ऐसे माना जाता है पहले मुंडक उपनिषद के बाद प्रश्नोपनिषद के भाष्य की रचना हुई है इसे कोई कहते हैं क्रमश इसी क्रमश मुक्तिपनिषद में नाम है तो इसी क्रमशः पाठ चलाते हैं कहीं कहीं कोई पहले मुंडक को उपनिषद चला करके बाद में प्रश्नोपनिषद चलाते हैं किन्तु यहाँ मुक्तिपनिषद क्रम के अनुसार हम चलते परिषद पहले इसी क्रम से पाठ भी है इसका शांति मंत्र ओं भद्र कर्णे श्रृणियाम देवा भद्रम पशेमा रंगे क्षभिरा स्थिर देवहितं देविता स्वस्ति वृद्ध शवास्व पूषा विश्व स्वस्ति नख्योरीमे स्वस्ति नो बृहस्पतिर्द शांति शांति शांति <coughs> ओं ब्रह्म कावाचक ओंकार स्मरण प्रोग परब्रह्म को संबोधन करते और देवताओं को संबोधन करते पर्रह्म स्मरण पूर्वक हे देवा करने भी भद्रम शुणियाम हम कर्णों के द्वारा श्रवण्र के द्वारा भद्रम कल्याण वचन हम श्रवण करें कल्याणवचन हे उपनिषद वाक्य तदनुकूल अन्य वचन महापुरुष आचार्य वचन इसे सुनते रहे अर्थात ये अभिप्राय है श्रवण ही करते रहे कभी बाधिर्य बधिरता नहीं हो श्रवण करते ही रहे भद्रम पश्चिम आखिबिर यजत्रा है यह संबोधन भी है अथवा वयम यजत्रा ऐसा भी अर्थ दोनों प्रकार किया है हे यजत्रा है। यजा याग या, करने स्वभाव परब्रह्म की उपासना करने वाले अथवा एक यजधातु या, से अत्रपत्य होता है यष्टव्य देवता भी करता है यष्टव्य देवता यजत्र देवता इसे संबोधन होगा अतः हम याग आदि अग्निहोत्र आदि करते हुए भद्रम पशेम भद्र कल्याण रूप दर्शन करते रहे कल्याण रूप है परब्रह्म सगुण का रूप है आचार्यों का महापुरुष का रूप है तीर्थस्थान ऐसे दर्शन करते रहे कभी आंध्यम चक्षुनष्ट नहीं हो अंध नहीं हो स्थिर ही अंग ही सुंश तनु भी सूक्ष्म स्त्रोत्र के द्वारा श्रुति वाक्य के द्वारा स्थिर ही अंग ही स्थिर रहे उनके द्वारा स्तुति करते हुए निरंतर स्तुति करते हुए रहे स्तुति करते ही रहे स्तुष्टुवांशस्तन भी ये व्यसेम देवहितम यद यदायु तब देवहितम व्यसैम जितने संपूर्ण आयु हम देवता के हित तो होकर के परब्रह्म के स्वरूप अनुसंधान श्रवण करते हुए रहे स्वस्ति न इंद्र वृद्धसवा न अस्माक वृद्ध वृद्ध श्रव यस इंद्र है इनकी कीर्ति अधिक है हमारे लिए कल्याण कर स्वस्ति हो कल्याण कल्याणप्रद हो तो हमको इस प्रकार साधना में सहायक हो जैसे हम निरंतर श्रवण मनन करते हुए परब्रह्म हमको प्राप्त हो स्वस्ति न पूषा विश्व वेदा विश्वम व्यक्ति सब कुछ जानने वाले पूषा सूर्य भगवान हमारे लिए कल्याणप्रद हो स्वस्त्य तारिख्य अरिष्टनमी अरिष्टन में गरुड़ तारिख्य है हमारे लिए कल्याणप्रद हो स्वस्त्य बृहस्पतिर्दातु बृहस्पति दधातु बृहस्पति हमारे लिए कल्याणप्रद दधातु धारण करे वेदोक्त ज्ञान प्रदान करे कल्याणप्रद हो ये प्रश्न उपनिषद इसका नाम है क्योंकि इसमें प्रश्न है प्रश्न अगे उत्तर है कुछ महापुरुष मिल करके इसे पिपलाद महर्षि के पास गए प्रश्न करने के लिए ओम सुकेशाच च भारद्वाज शव्य सत्य काम शौरायणी चार्ग्य कौशल्य कौसल्य चा आश्वलायन भार्गव वैदर्भी कबंधी कात्यायनस्ते हईते ब्रह्म परा ब्रह्मनिष्ठा परम ब्रह्मावेषमेस वेतत्सर्व्यतीण्यू भगवत पिप्पलादसन्ना सुखेसा चारद्वाज एक दो दो एक भारद्वाज के होने से भारद्वाज हुआ कि नाम ही सुखेषा इसी प्रकार शिवी के अपत्य होने से शव्य नाम पड़ गया किंतु नाम ही सत्य काम दूसरा हुए गर्गो गोत्रापत्य गार्ग्य और सौर्याणी सौर्याणी है सौर्य सौर्या का आपते सूर्य का आपत्य सौर्य उनका फिर अपत्य हो जाएगा सौर्याणी कौशल्य अशलायन कौशल्य नाम असुल का आपत्य होने से अश्वलायन हुआ और भार्गव वैदर्भी भृगु गोत्रापत्य उनसे भार्गव हुआ और विदर्भ राज्य में से वैदर्भी नाम पड़ेगा थी कात्यायन कबंधी नाम अकात्यायन कत्य के अपत्य कात्यायन उनका फिर युवापत्य हो हुजे, जाएगा अपत्य हो जाएगा कात्यायन हो जाएगा कात्यायन कत्य से युवापत्य कात्यायन हो जाएगा कत्यस्य गोत्रापत्य में यह हो जाए कात्य फिर युवापत्त्य में यही उससे फक होकर तत्यायन मान जाता है ये मिल करके कितने हुए छे भार्ग कबंधि गव, कात्यायन से ते हे ते ब्रह्म पर ब्रह्म निष्ठा ब्रह्म पर ब्रह्म ब्रह्म पर ब्रह्म शब्द से कार्य ब्रह्म में जिनकी निष्ठा है ब्रह्म पर परक है, और ब्रह्म है वेद का वाच कहे तो वेद में निष्ठा वेद कर्म अनुष्ठान करने वाले ब्रह्म को ही मुख्य मान करके उसमें अनुष्ठान ब्रह्म वेद में जैसे कहा गया ऐसे उपासना करने वाले कार्य ब्रह्म में निष्ठा ब्रह्मणी निष्ठा ऐसा वेद में अथवा कार्य ब्रह्म में जिनकी निष्ठा है ऐसे ब्रह्म अपरब्रह्म ब्रह्म कह करके हिरण्य कर ग्रह उपासना करने वाले और कहीं ब्रह्म है वेद अर्थ करके वेद में जिनकी निष्ठा है वैदिक तो निष्ठा होने पर उसमें उपासना भी करते हैं किंतु कार्य ब्रह्म में उनकी निष्ठा थी अपरब्रह्म का ज्ञान नहीं था परब्रह्म का ज्ञान नहीं था परम ब्रह्म अन्वेष परम ब्रह्म है शुद्ध ब्रह्म शुद्ध ब्रह्म का अन्वेषण करते ज्ञान नहीं था परम ब्रह्म का अन्वेषण जिज्ञासा ये अनेक जन्म के पुण्य होने पर बहुत उपासना करने पर ये सब बड़े बड़े विद्वान है वेद अध्ययन करके वैदिक कर्म उपासना करके अपर ब्रह्म में इनकी निष्ठा थी उपासना करते थे अपर ब्रह्म निष्ठा होने पर जो अंत्यकरण अत्यंत शुद्ध होता है तब तो परब्रह्म ज्ञान की इच्छा जिज्ञासा होती है जो सगुण उपासना करते हैं सगुनोपासना करने के बाद सगुण साक्षात्कार हो जाए तो शुद्ध ब्रह्म निर्गुण ब्रह्म जानने की इच्छा होती है इसलिए भगवान रामचंद्र से हनुमान पूछते हैं मुक्ति को उपनिषद में आया रामायण भी आया तो हम आपका भजन कैसे करेंगे कैसे आपको जान सके इसके लिए ज्ञान के लिए प्रश्न होता है सगुणों का साक्षात्कार होने पर भी पर ब्रह्म स्वरूप के ज्ञान की जिज्ञासा होती है जो लोग उपासना नहीं करके उपासना वास्तव नहीं करके खाली दुराग्रह करके मन में रखते हैं वो अद्वैत की जिज्ञासा उनकी नहीं होती है जब पर अपर ब्रह्म की सगुणों की, तो की, की, की उपासना करे सगुण का साक्षात्कार भी हो जाए तो परमात्मा की कृपा से परम ब्रह्म की जिज्ञासा होती है ये शास्त्र में से बहु स्थान में सगुण उपासना करके शगुण ब्रह्म का साक्षात्कार भी हो जाए अथवा साक्षात्कार के पहले भी पर परमात्मा की कृपा से शुद्ध ब्रह्म जानने की इच्छा होती है इसको ही भगवान व्यास जी ने ब्रह्मसूत्र में कहा अथात तो ब्रह्म जी की आशा जो उत्तर मीमांसा दर्शन है ब्रह्मसूत्र छह दर्शन में से उपनिषद के ऊपर उत्तर मीमांसा का दर्शन उस दर्शन के सूत्र आचार्य पहले बनाते है अथात तो ब्रह्म जी तो ब्रह्म की जिज्ञासा परब्रह्म की जिज्ञासा जानने की इच्छा ये सब छः बड़े बड़े महापुरुष है वेद में निष्ठा है ब्रह्म वेद अध्ययन ब्रह्म वैदिक कर्म उपासना करके परब्रह, परब्रह्म ब्र में उनकी निष्ठा थी निष्ठा होने पर पर का अन्वेषण करते थे तब तो जब तक परब्रह्म का साक्षात्कार नहीं हो तब तक जिज्ञासा और उसकी प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए इतने ब्रह्मिष्ठ होने पर भी ब्रह्मनिष्ठा कही गई अपर ब्रह्म मन की निष्ठा निष्ठा है नितराम स्थिति स्थिति अत्यंत तो स्थिति होने पर भी परब्रह्म की जिज्ञासा और सामान्य कुछ हो कर के निष्ठा नहीं होती ध्यान नहीं लगता है तो जिज्ञासा नहीं होती है जब निष्ठा हो ध्यान हो एकाग्र हो तो फिर आगे तृप्ति होने के लिए जब तक पर ब्रह्म का साक्षात्कार नहीं हो तब तो तक तो कोई तृप्त नहीं हो सकता है कृतकृत नहीं हो सकता है तो जिज्ञासा होती है ये श्रुति के द्वारा स्पष्ट है ऐसे महापुरुष की परब्रह्म की अन्वेषणा जिज्ञासा अन्वेषण करना है वो परब्रह्म क्या है तो क्या है कहकर के इतने निष्ठा होने पर अपने आप तृप्त होकर नहीं बढ़ जाता हमको मालूम हो जाएगा जान लेंगे इतने होने के बाद भी गुरु के पास जाना पड़ता है तो ये सह अभी इति पिप्पलाद महर्षि को देखते हैं कि यही है महापुरुष अभी सब कुछ को पदेश कर सकते हैं हमारी जिज्ञासा की निवृत्ति कर्सते इति इस अभिप्राय से ते, हा समित ते हा है समित पाणय भगवत पिप्पलाद उपसन्ना ते है प्रसिद्ध है समत पाणय विधिवत गुरु के पास जाने के लिए कहा रिक्तंच नोपयात राज दैवतम गुरु श्रुति में कहा पाने है गया समित पाणे समित समिद पाणु ये शाम ते समित पाणे समित शब्द से जब आचार्य गृहस्थ अग्नोत्र करते हैं समृद्धि लेकर के उसका अर्थ क्या भार समिति भार उपहार <coughs> स्वामी आनंद गिरी जी टीका में कहते दंत धावनादि का उपलक्षण मतलब सेवा करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं ये उपलक्षण है ऐसे कुछ भेट समित में ले ग्रहण करके समित पानी में हस्त में लेकर के भगवंतम भगवान पिपलाद महर्षि उनके पास उपसन्ना उपपूर्वक गत्यर्थ के समीप जाना समीप जाना का अर्थ शास्त्र दृष्ट विधि से ही समीप गोए शास्त्र विधिवत शास्त्र गुरु शिष्यत्व में उनके पास गए तान ऋषिवाच भूय एव तपसा ब्रह्मचरेण श्रद्धया संवत्सर संवत्थत यथा काम प्रस्नान पृछत यदि विज्ञायाम सर्वो वक्षाई तान सबको पिपलाद महर्षि ने कहा आप जब लोग सब पहले से ही तपस्वी हे फिर भी भूय एव फिर भूय फिर पुनः भूय कहन से पहले से आप लोग तत्पस्वी हे फिर भी और अधिक तपस् तपसा तप इंद्रिय समय मन इंद्रिय की एकाग्रता ही परम तप है तो इंद्रिय समय करो ब्रह्मचर्य विशेषतः ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य का अष्टांग मैथुन का त्याग स्त्री आदि नहीं बिल्कुल अरे वेद का अध्ययन करना ब्रह्मचरती ब्रह्मचारी ब्रह्म वेद चरति तत्सल ब्रह्मचारी वेद अध्ययन करना है ब्रह्मचारी का कर्तव्य तो वेदाध्ययन ब्रह्मचर्यपूर्वक श्रद्धया आस्तिक बुद्धि अत्यधिक श्रद्धा सेवा करने से ही श्रद्धा होती है चांदी को परिषद में आएगा तो तप साधन करे तप करें इंद्रमन की एकाग्रता करे ब्रह्मचर्य पालन करे तो श्रद्धा होती है श्रद्धा से संवत्सरम संवश्यतः एक वर्ष तक यहाँ वास करो सम्यक वत्स्यतः सम्यक वास करना सम्यक विशेषण सम्वश्यत केवल वास करनी सम्यक सम्यक का भगवान अर्थ करते भाष्य गुरु शुश्रूषा पर आसंत ये सम्यक वास हो खाली रह गए रह जानी से नहीं आगे अभी हुआ नहीं उपदेश शुरू नहीं हुआ उपदेश करना है एक वर्ष के बाद एक वर्ष तक तो कम से कम सम्यक वास करो गुरु शुश्रूषा पर कर इंद्रश्रद्धा हो तो कर के वास करो उसके बाद अथ उसके पश्चात यथा कामम प्रश्नान पृछत अपने जैसी इच्छा है जो प्रश्न पूछो यदि विज्ञायाम सर्वक्षा यदि हम जानते जाने तो सब कहेंगे उपदेश करेंगे यदि विज्ञायाम यहाँ यदि विज्ञास्याम कहते हैं वस्तुतः तो ये ज्ञान होगा नहीं होगा ऐसा नहीं अनुद्धत्व तो प्रकट करने के लिए उद्धत्त नहीं यदि जानते हैं तो बताएँगे नहीं कि उनको कोई अज्ञान था अथवा संशय ऐसा नहीं है तो क्योंकि आगे उत्तर दिया जितने प्रश्न किए का उत्तर दिया है इसमें कहीं संशय नहीं अज्ञान नहीं इसलिए या यदि भी क्या विज्ञासा कहने का अर्थ अब मालूम होगा तो बताएंगे तो ये नहीं कि हमको सब मालूम है हम बताएंगे रहो एक बिल्कुल सब बता देंगे ऐसा नहीं जब मालूम होगा तो बताएँगे ये अनोदत्य प्रकट करने के लिए ऋषियों का वचन <coughs> अथ कबंधि कात्यायन उपेत्य पच भगवान कुतो व इम प्रजा प्रजांत अथ कहसे एक वर्ष सम्यक जैसा कहा ऐसे तप ब्रह्मचर्य श्रद्धा गुरुशुक्षापूर्वक एक वास करने के बाद कबंधि कात्यायन कत के अपत्य कायन कत्य का अपत्य है कात्यायन ये कतस्य अपत्य कात्य उसके बाद उनका अपत्य कात्यायन कबंधी नाम उपेत्य पास में आकर के नम्रता पूर्वक आकर के प पूछा भगवन संबोधन कुतो हवा इम प्रजा ये सब प्रजा ब्राह्मण आदि जा मनुष्य आदि सब उत्पन्न होते पशुपक्षाई जितने इति प्रजा जीव कहाँ से उत्पन्न होते इति पहले यहाँ आरंभ हुआ अपर अपरब्रह्म में निष्ठा अब परब्रह्म ब्रह्म करते हुए आचार्य के पास गए एक वर्ष के बाद परब्रह्म विषय का प्रश्न होना चाहिए अब परब्रह्म विषय प्रश्न नहीं करके ये परब्रह्म के प्रकरण में प्रजापति कैसे सृष्टि करते हैं सृष्टि कैसे हुई ये प्रश्न कैसे किया गया इसको जानने की क्या आवश्यकता है तो यहाँ वस्तुतः तो उसमें तात्पर्य नहीं है ये प्रश्न करके सृष्टि के ब्याज से यही दिखाना चाहते हैं जितने कर्म और उपासना वेद में कही गई कर्म उपासना समुच्चय करके अनुष्ठान करेंगे तो उसका जो फल है वो कहना है सब कर्म विहित कर्म करे पूरा पूरा निषिध कर्म नहीं करे विहित कर्म करे उपासना में जितने अच्छे से अच्छे से उपासना सब करे विद्या कर्म समुच्चय करके करने पर जो उसका फल है उसको कहना किसलिए कहना ये इससे वैराग्य होना समझे पहले कर्म और उपासना का फल किया है और ये फल नित्य नहीं है ब्रह्मलोक लोक प्राप्ति तक का फल अनित्य है ये बार बार विचार करके यह लोग थोड़ी कुछ अधिका के लिए इच्छा वासना के कारण साधन को छोड़ देते हैं थोड़े से कुछ नाम थोड़े कुछ धन मिल जाए थोड़े सम्मान मिल जाए लक्ष्य को छोड़ करके भाग, भागो अथवा थोड़े से कुछ अपमान हो छोड़ दो कुछ मन के अनुसार नहीं छोड़ दो ऐसा ये सब परलोक लोग और विचार करे स्वर्ग में कितने सुख है और कितने सुख है और कितने ब्रह्मलोक में किंतु ब्रह्मलोक तक जितने है सब अनित्य है अनित्य नित्य का विवेचना सामान्य शब्द मानते हैं नित्य अत्य निकाले में रहेगा कभी ध्वंस नहीं हो तो नित्य है लक्षण ही बता देंगे ध्वंस भिन्नत्व ध्वंसा प्रतियोगितम नित्यतम तो तो ये रट रखें ये तो मालूम है नित्य कौन अनित्य है किंतु जो अनित्य है अनित्य के पीछे नहीं भागे अनित्य की इच्छा नहीं करे ये मनुष्य जन्म में यही सामर्थ्य है नित्य वस्तु की प्राप्ति हो सकती है अनित्य का कर्म से नित्य की प्राप्ति नहीं होती यही विचार करके ये वैराग्य हो अनित्य से इसे वैराग्य के लिए ही अब ये प्रश्न है वेदांत उपदेश तो, उपदे तो कठोपनिषद बहुत उपदेश है एक एक मंत्र पर्याप्त है ज्ञान नहीं होता है जब अंत कोण नहीं वैराग्य नहीं हो अंतकोण शुद्धि का भी परिचय वैराग्य जितने अधिक वैराग्य इतने शुद्ध सब अंतकोण शुद्ध अपने को मानते हम अपने को कोई अशुद्ध नहीं मानेगा किंतु जो विचार कर देखे माने में यदि कुछ कामना होती है इच्छा है संकल्प में विकल्प होता है तो अंतकोण शुद्ध नहीं हुआ जब कोई इच्छा नहीं हो कोई वासना नहीं हो संसार से पूरा वैराग्य तब तो वैराग तो शुद्ध होता है तो शुद्ध होने के लिए वैराग्य विषय में दोष दृष्टि करके वैराग्य हो वैराग्य भी कैसे हो जाएगा अंतकोण शुद्ध होगा और उसके साथ साथ विषय में दोष दृष्टि करें जब विवेचन बुद्धि थोड़ी होती है तो विषय में दोष दृष्टि होती है नहीं तो दोष दृष्टि नहीं होती है दोष दृष्टि हो विषय में तो दोषदृष्टि जिहासाच पुनर्भोग्य स्वाधीनता दोष दृष्टि होने पर जिहासा त्याग करने की इच्छा इसे वैराग्य होना चाहिए वैराग्य उत्पत्ति के लिए अब ये प्रकरण प्रारंभ होता है आगे ज्ञान का उपदेश करेंगे तस्में सहवाच प्रजा काम वै प्रजापति शतपोत्यत शतपस्त सुनम उत्पादते रईंच प्राणचेत तो मे बहुधा प्रजा क्यस्म काले सीपलादमहर्षि कह के, लिए ने कहा। के ही प्रजा की प्रजा वै प्रजापति प्रजापति प्रजा काम प्रजा की इच्छा की करने के लिए सृष्टि करने की इच्छा करते हुए स तपोतप्यतः ने तप किया तप क्या है ऐसे ज्ञान ज्ञानकर्म समुचय के फल बताने के लिए पहले सृष्टि करना है सृष्टि करने के पहले ज्ञान रूप तप जैसे पूर्व कल्प में सृष्टि हुई थी कर्म का विचार ये तप किया तप करके सब उत्पादयते उत्पाद मिथुन जुगल दो की उत्पत्ति करते हैं क्या था दो क्या है रई इंच प्राणच इतिए तो ये तो क्या है प्राण क्या आगे मंत्र में कहेंगे दो है एक रई और एक प्राण दोनों ये रई को अन्न कहेंगे प्राण को कोता कहेंगे आगे कहेंगे दोनों ये उभऊ में बहुधा प्रजा कर सकते दोनों मिल करके हमारी प्रजा बहुत उत्पन्न करेंगे इस अभिप्राय से दो की उत्पत्ति सृष्टि की प्रजापति ने पहले और आगे इस मंत्र में कहते हैं ये दोनों कौन है रई क्या है प्राण क्या है आदित्यो है वे प्राणो रई रेव चंद्रमा रईर्वाही तर्व यन मूर्त चा मूर्तम च तस्मा मूर्तिरिव रई आदित्यो है वै प्राण आदित्य है प्राण इस प्राण को कहेंगे अत्ता एव अग्नि है प्राण है रई रेव चंद्रमा रई अन्न सोम ये चंद्रमा है एक अग्नि एक सोम अग्नि सोम दो हो गए एक अत्ता और एक अन्न सोम है अन्न अत्ता है अग्नि सूर्य तो अत्ता और अग्नि अत्ता और अन्न अग्नि और सोम आदित्य और चंद्रमा ये दोनों की उत्पत्ति जो आदित्य वही प्राण है वही अग्नि है वही अत्ता है जो रई है वो चंद्र है सोम है वही अन्न है ये दोनों की सृष्टि की ये दोनों मिल करके एक युगल दो हुआ ये दोनों में एक अत्ता प्रधान करके और अन्न हो गया अन्न करके दो भेद बताया रई अन्नम रई व ये आगे कहते हैं अन्न हो गया रई आदित्य हो गया प्राण किंतु जो रई है रई व ये तर्वम ये रई ये सब जितने हैं अन्न है कौन है यमूर्तम च अमृतम च मूर्त है स्थूल अमृत सूक्ष्म सब कुछ अन्न रूप ही रहिए यहाँ मूर्त अमृत सब को विभाग नहीं करके गुण प्रधान की विवक्षा नहीं करके सामान्य सब को कह दिया सब को गुण गौण मान करके सब को रई चंद्र कर दिया सब रई अन्न हो गया और जब अलग विभाग करके एक रई एक अन्न कहा गया रई एक हो गया अत्ता अग्नि प्राण गुण प्रधान करके दो विभाग किया था अभी कहते स्थूल और सूक्ष्म जितने सब कुछ अन्न है क्योंकि जितने मूर्त रूप है वो अमृत के द्वारा ग्रास किया जाता है मूर्त है पृथ्वी जलते जो वायु आकाश को अमृत कहते और अमृत जितने हैं प्राण वो सब अन्न भी है जितना अत्ता है वो वो भी सब कुछ अतः अमृतोपि प्राणत्ता अमृत है प्राणोत्ता सौकुशे जितने अन्न स्वकुश अन्न भी सौ कवि कहा कहेंगे पहले अन्न कह दिया सब अत्ता भी कहेंगे अथ आदि उदयन याचीन दिशा प्रवशति तेनाचन प्रति शिश्र प्रतिचिम यदक्षिण प्रती यतीचीम यत यदुदीची यदो यदर्धम तदंतः तो यदराधिश यकाशयति यद तेना सर्वानाणार रश्मिषु सन्निधते आदित्य उदय होते हुए प्राचीन दिम दिशम पूर्व दिशा में प्रविशति पूर्व दिशा में उसकी रश्मि तेना प्राचीन प्राणास पूर्व दिशा में होने वाले प्राण प्राच्य में दिशा में जितने रस्में सब को व्याप्त करके सब को उसके साथ एक कर देता है पूर्व दिशा में होने वाले अपने प्रकाश व्याप्त हो जाता है तो अपने प्रकाश व्याप्ति से उसे जितने पूर्व दिशा में है प्राण इंद्रिय के द्वारा विशेष सब को अंतर्भूत कर देता है अपने में प्राचीन सन्निधते सन्निधि सन्निधि करता है एक कर देता है आत्मभूत आत्मस्वरूप कर देता है यद दक्षिणाम इसे दक्षिण दिशा में पश्चिम में उत्तर में उप नीचे ऊर्ध यद अंतरा बीच में कोण दिशा है यह सर्व प्रकाशित जो कुछ सबको प्रकाश करता है सब को प्रकाश करके प्रकाश सर्वान प्राणान रश्मि से सन्ते सब प्राण सब जितने है रश्मि के साथ एक कर देता है सब एक हो जाता है सर्वआत्मक हो जाता है स ऐसा वैश्वान और विस्वरूप प्राण अग्नि हृदय थे तदैतद गुतम ये वैश्वान अग्नि है वही प्राण है सर्वरूप हो गया जितने अन्न भी सब रूप सबके साथ रश्मि के द्वारा मिल करके एक हो गया तदैतदीचा अभ्युक्त आगे मंत्र के द्वारा ये कहा गया है विश्वपम हरिण जातवेदस पारायण ज्योतिरेकम तहस्रश्मि स तथा वर्तमान प्राण प्रजानादय ते सूर्य ये विश्वपर्व हो गया सब को प्रकाश करते हुए सबके साथ एक हो गया सर्व हो गया हरिण रश्मिवाला है जातवेदसम ज जन्म होते ही सबको जानने वाला जन्म से ही सब सबका ज्ञाता है परायणम सब प्राणियों का आश्रय है ज्योति प्रकाश रूप है एकम तपंतम सब प्राणी में चक्षुरूप होकर के एक ही अद्वितीय है सूर्य है सबको ताप प्रदान करने वाले सहस रश्मि हजार उनकी रश्मि अनेक रश्मि है सतथा वर्तमान अनेक प्रकाश में रहता हुआ प्राण प्रजानाम उदय तेस सूर्य ये सूर्य है प्राण स्व प्राणियों के रूप है स्व प्राणियों का आश्रय भी है प्रजानाम प्राण स्व अनेक प्राणी के भेद से रहता है ये हजार रश्मि हो करके सततः अनेक प्रकार प्राणी भेद से रहता हुआ सौ संख्या सो नहीं अनेक प्रकार प्राणी भेद से ही रहता हुआ प्राण प्रजाम का ये प्राण है ये सूर्य प्राणरूप है तो प्रजा का प्राण रूप है सूर्य उदयती ये सदयतीस सूर्य अभी जो चंद्रमा है मृत्युअन्न कहा प्राण प्राणवत्ता है ऐसा मिथुन दोनों मिलकर कहा कैसे दोनों प्रजा उत्पन्न करेंगे ये बताते हैं शंभ स्वरो वही प्रजापतिशाय दक्षिण उोत्तर च उत्तर चेहरी तद तदिष्टापूर्ते कृतमितुपास ते एव पुनरावर्तन्ते पुनरावर्तन तस्माष प्रजाका दक्षिण प्रतिप्य वे रई वै रईर युयाण संवत्सर वे प्रजापति ये संवत्सर काल को क्योंकि जितने प्रजापति संवत्सर दिन रात होकर के संवत्सर होता, होता है वर्ष होता है प्रजापति के द्वारा सूर्य चंद्र की उत्पत्ति हुई उसके द्वारा दिन रात काल होता है तो संभत्सर भी प्रजापति के द्वारा संपन्न होता है इसलिए संवत्सर प्रजापतिप है तस् दक्षिण च उत्तर दो अयन उत्तरायण दक्षिणायन दो है उत्तरा दक्षिणायन उत्तरायण छे छे मस तद ये हवे तदिष्टापूर्तम कृतम उपाससते चांद्रमसमें लोकम्भ इष्टूर्त इष्ट औरपूर्त इष्ट है वेदानां अग्निहोत्रपस्यम वेदाचापाल अतिथ्य वैश्यदेव इष्टक बापी कूपतलाग देवता मंदिर अन्न प्रदान पुष्पिकाशु दत्ते पूर्त और दत्तायानी पूर्त कृत येषु कर, कर्म कार्य अन्ष्ठान करते कृत जित कर, कर्म करते इष्टपूर्तकर्म करते उसके चंद चंद्रमसमें लोक चंद्रमस आयम चांद्रमस लोक तम चंद्रम चंद्रमा संबंधी को जीत लेते जय कर लेते हैं स्वर्ग जाकर के केके चंद्रलोक जाकर के तय एवं पुनरावर्तन फिर वापस आते फिर जन्म ग्रहण करते तस्मा देते है हैं तस्माते ऋषे प्रजा काम दक्षिणम प्रतिप्यते ये सब प्रजा कहा चाहने वाले कर्म करते हैं कर्म करके दक्षिण मग को प्राप्त करते हैं ये सह वैरपितृण ये पितुरायण मार्ग पितुराणी प्राप्त होने चंद्र लोक ये सब जितने हैं सब रई है अन्न है पितृानी सब उपलक्षित है चंद्र भी लेना और दक्षिणान मार्ग ये सब कुछ जितने गृहस्थ है प्रजा काम पुत्र उत्पन्न करते हैं स्वर्ग प्राप्ति के लिए इष्टापूर्त कर्म करना चाहिए गृहस्थों को करके ये पितृरायण मार्ग से पितृलोक प्राप्त करते हैं अथोत्तरेण तपसा ब्रह्मचरेण श्रद्धया विदयात्माष्यादीत्यमें एकद प्राणतनमेंदमृतम अभयम एत परायण ये तस्मा पुनरावर्तन सरोध तदेश श्लोक अथ उत्तरे उत्तरायण मगस ये प्रजापति का दुअस तो तपसा तपसाइंद्रस महे ब्रह्मचर्य विशेष रूप से ब्रह्मचर्य श्रद्धा और विद्या उपासना है प्रजा प्रजापति विद्या आत्मान अनुष्य ये प्रजापति की उपासना करके आत्मा अपने को अन्वेषण करते हैं आत्मा प्राण सूर्य इसको जीत लेते हैं अनुष्य आदित्यम अभिजयंती आत्मा के अन्वेषण करके सूर्य प्राण को जीत लेते आदित्य सूर्य रूप प्राण रूप इसकी जीत लेते हैं अन्वेषण करके मैं हूँ ऐसे चिन्ह जब अहम अस्मी आदित्य में हूँ संवत्सर में हूँ विश्व रूप विराट में हूँ ऐसे करके आदित्यम अभिजयते हैं जीत लेते आदित्य भाव को प्राप्त कर लेते हैं एक तदी प्राणाना ये प्रा प्राणियों का सामान्य आयतन आश्रय है प्राणियों का सामान्य आश्रय है ये एक अमृतम ये अमृत अविनाशी है अभय पधे एतरायणम भय रहित अपरायन ये परा है परागति उपासकों की परा उपासक करने पर इसको प्राप्त करते हैं अभय ए तत्परायणम न पुनरावर्तन्ते चंद्र जो जाते हैं पितृ लोग शीघ्र शीघ्र आते वापस आते हैं किन्तु ये उत्तरायण मार्ग से आदित्य को प्राप्त करते विराट रूप हीरानगर पर ब्रह्मलोक ताप्त तो करते हैं तो ये जो उपासना है ये कर्म के साथ उपासना करें अथवा केवल उपासना करते तो उसको प्राप्त करते हैं न पुनरावृत्य पुनरावृत्ति जैसे को निक शीघ्र सिक्र शीघ्र आते हैं ऐसा नहीं ऐसा निरोध और ये मार्ग ये उत्तरायण ज्ञान के लिए केवल कर्म करने के लिए निरोध उनके लिए नहीं खोला नहीं रुकावट है आदित्य को प्राप्त नहीं करते केवल कर्म करने वाले तो अविद अज्ञानी के लिए निरोध है उनके लिए ये रास्ता खुला नहीं तदेश तो श्लोक इसी अर्थ में आगे का मंत्र है <coughs> दो मार्ग है उत्तरायण दक्षिणायन गृहस्थ को कर्म करके पितुलों की प्राप्ति होती है गृहस्थों को और जो उपासना करते हैं उपासना करके सूर्य उत्तरायण मार्ग से देवत्व को आदित्य को प्राप्त करते ब्रह्मलोक तो प्राप्त करते हैं पंचपादम पितरम दिवाहु परे अर्धे पुरीषिणम अथे में अन् उ परे विचक्षण सप्तचक्रेषर आहुरा प्रतमीति पंचपादम ये पांच पाद के समान कहा पंचपाद पांच ऋतु को पाद के समान कर दिया ऋतु तो छ ही हेमंत शिष्य दोनों के मिलाकर कहीं गिनती करते पाँच कहते हैं सम्भसरात्मक आदित्य सूर्य है वे पांच पाद वाला है पिता प्रजापति है द्वादशा कृतिम संवत्सर में सम्सरात्मक है प्रजापति उसमें बारह मास है जिसे द्वादश आकृति से पिता रूप उसको कहा संवत्सर को प्रजापति को सूर्य को क्योंकि सबका जनक है बारह मास उनके अवयव आकृति अवयव है इसलिए द्वादशा दिव आहु द्विव शब्द अंतरिक्ष में प्रयोग होता है स्वर्ग में प्रयोग होता है यहाँ स्वर्ग को लेना दिव आहु परे अर्धे दिव पंचम पंचमें तो करण से दिव यहाँ दिव दिव परे आहु दिव अंतरिक्षा परे दिव पंचमें तो अंतरिक्षात् अंतरिक्ष आकाशे अंतरि पर में आकाशे पर कह से स्वर्ग लेना अर्धे स्थाने जो स्वर्गस्थान पुरुषणम पुरुषवंत पुरुषण है पुरुष है जलअर्थ है <coughs> तो पुरुष उदक वाले स्थान है भूमि पृथ्वी है उसके ब्रह्मांड गोले के आवरण है जल है पृथ्वी अंश उसके बाहर चाह जल रूप आवरण है ये कहते उदकवंत पुरुषणम आहो पुर, अथइ में अन्य ऊपर है और अन्य लोग इसके में कहते विचक्षण काल को जानने वाले कहते हैं सप्त चक्रे सात चक्र कहते चक्र जैसे रथ के चक्र होते हैं घोड़े रूप सात चक्र हय रूप चक्र है, है, है, है निरंतर कारात्मक गति वाला है सूर्य भगवान है तो उसके साथ सप्त चक्र और छः अर के समान कहते हैं छः ऋतु को अरघ के समान कहते हैं सड़ है आहू, अर्पितम जैसे नाभि में अर अर्पित है इस प्रकार रथस्थान ना, रथनाभि जैसे इस प्रकार इसमें सो आदित्य में सो, सो अर्पित है पंचपाद जगत सारा जगत अर्पित है सारा जगत इसमें प्रजापति का सूर्यरूप है इसमें संवत्सरात्मक सारा जगत उसमें आश्रित है अब अर्पितमिति तो दोनों प्रकार कहा दिया पंचपाद पंचपाद् द्वादशाकृति हो सप्तक्र सरल हो संवत्सर कालात्मा प्रजापति है आदित्य चंद्र मिल करके सारा जगत इसमें अर्पित है सारा जगत तदात्मक है जो पहले सूर्यचंद्र की उत्पत्ति हुई एकालात्मक प्रजापति हुई है सारा जगत तदात्मक है मासो वे प्रजापतिस कृष्णपक्षे वरि शुक्ल प्राणस्तरी तुक्ल इष्ट कुरतर इतरस्में सर्वात्मक कौन से जो मास है प्रजापति प्रजापति सर्वात्मक मासात्मक ही पहले संवत्सरात्मक वहाँ वर्ष है और उसका अवयव बारह तो मास भी प्रजापति तस कृष्णपक्ष रई शुक्ल प्राण दो कृष्ण कृष्णपक्ष शुक्लपक्ष कृष्ण हे रई शुक्ल हे प्राण दो अलग अलग कर दिया अग्नि हे प्राण अत्ता है रई अन्न और अग्निशम तस्माते ऋषे एक ऋषि जो कृष्ण पक्ष में इष्टम करवत जो प्राण उपासना करने वाले इसे उपासना करने वाले वो सबको प्राण रूप से देखते हैं सबको प्राण देखते कहा था उनके दृष्टि से कृष्ण पक्ष है ही नहीं सब प्राण शुक्ल पक्ष ही है तो प्राण उपासना करने वाले शुक्ल इष्टम करुवंती कृष्ण पक्ष में कर्म करते हुए भी उनका कर्म शुक्ल पक्ष में होता है शुक्ल पक्ष में करने पर जो फल ऐसे प्राप्त होता है क्योंकि प्राण उपासना प्राण ही देखते हैं जो उपासना करता है उपास्य से अतिरिक्त देखे ही नहीं तभी उपासना होती है उपास्य को परिच्छन मान कर उपासना करता है तो ठीक उपासना नहीं उपास्य की चिंता ना, चिंतन ध्यान करते करते इतने तन्मय हो जाए उपास्य से अतिरिक्त कुछ भी नहीं जहाँ भी देखे उपास्य ही देखे ऐसे तन्मय होकर के उपासना करते करते इतने उपास तन्मय हो जाता है अपने को भी उपास्य से भिन्न नहीं मानता है जो प्राण उपासक प्राणसा लो कुछ नहीं देखते हैं तो कृष्ण पक्ष में कर्म करते हुए भी उनका कर्म शुक्ल में ही होता है इसलिए कहा ऋष शुक्ल स्टम्भ कुरंती इतरे जब प्राण उपासक नहीं तो कृष्ण शुक्ल पक्ष में करते हुए भी कृष्ण में ही करते हैं इतर इतरअ्म कृष्ण का पक्ष में करने तो कृष्ण पक्ष में ही शुक्ल पक्ष करने पर भी जो प्राण उपासक नहीं है वो कृष्ण पक्ष में ही करते हैं तो इस उपासना की स्तुति अनुपासक निंदा हो जाती है अहोरात्रो वे प्रजापतिसाव प्राणोरयिव रात्रिव रई प्राणवाय ते प्रस्कंद यदि रत्या संयुज्य ब्रह्मचर्य तद यदरात्रो रत्या संयुज्य अहोरात्रि प्रजापति प्रजापति जैसे संवत्सरात्मक ऐसे मासात्मक हुआ ऐसे दीव अहोरात्रात्मक ही प्रजापति वही तस्य अहर है वह प्राण दिन प्राण है रात है रही चंद्र सोम प्रा इस प्रसंग वशत कहते हैं दीवा मैथुन का निषेध निशेद करते गृहस्थ लोग जो स्त्री संबंध करते हैं दिन में नहीं करना चाहिए प्राण वा एते प्रश्न ये दीवा रत्याशय जते दिन में रत्ती से स्त्री के साथ संबंध करते तो प्राण को ही निकालते प्राणों को ही नष्ट करते निगमन करते सुखा देते अपन से अपनय करते इसलिए दीवा मैथुन निश्चित है ब्रह्मचर्य में तद रात्रशय जनते जो गृहस्थ लोग रात्रु रत्याश्रीच जते वो भी ऋतु काल में केवल भार्गमन करते हैं वो तो ब्रह्मचर्य के समान है गृहस्थ के लिए ही ब्रह्मचर्य है जिस समय दीवा कुछ संक्रांति पूर्णिमा एकादशी आदि कुछ दिन निषिद्ध है और रत्ती करने के लिए कुछ नियम है उसमें जो समय में करते तो उनके लिए ब्रह्मचर्य में बसल ये प्रसंग वसत निषिद्ध किया गया अन्नं वै प्रजापति स्तोह वै तद रेतस्तमा दिमा प्रजा प्रजायनत अन्न वै तो प्रजापति अन्न ही सब होकर के अन्न सहा करके वो रेत होता है ततो हवी रेत अन्न से रेत होता है रेत होकर के प्रजा की उत्पत्ति होती है प्रजा का कारण रेत है तस्मादी महा प्रजा प्रजाते जन्न स्त्री संबंध करते गृहत तीस पुत्रादि की उत्पत्ति होती है ये सब कुछ रेत से उत्पत्ति प्रजा कुत प्रजाते इसका उत्तर दिया तद ये हवे ते हवी तत् प्रजापतिव्रत चलती ते मिथुनमुत्दयते तेषाव ब्रह्म लोको तापो जो एते ये तप ब्रह्मचर्य येषु सत्यम प्रतिष्ठित जगृहस्थ ये हई ये प्रजापति प्रत्रों। प्रजापति प्रजापतिव्रत प्रजापतिव्रत काले में भारे आगमन करते हैं उनका ऐश्वर्य दिष्टफल दिया ये दुष्टफल मिथुनम उत्पादय मिथुन पुत्र कन्या उत्पन्न करते हैं दिष्टफल त्रह्मलोको ये तप ब्रह्मचर्य येषु सत्यम प्रतिष्ठित अदृष्टफल इष्टापुर दत्तकर्म करते हैं तो उनको प्राप्त होता है तेषा मे वैसे ब्रह्मलोक ये ब्रह्मलोक प्राप्त होता है या ब्रह्मलोक से चंद्रमा समद्धि ब्रह्म लोक पितुराणा लक्षण प्राप्त होता है इनका तप है गुरुकुवास वेताध्ययनादि ब्रह्मचर्य ऋतु के अन्यत्र मैथुन नहीं करना ये ब्रह्मचर्य ये सुसत्यम सत्यम प्रतिष्ठित सत्य जिसमें है अभ्य विचारी निरंतर सत्यभाषण नहीं करते मिथ्याभाषण नहीं करते तो उनको ये लोग का प्राप्त होता है तेजासो बीरजो ब्रह्म लोको न मन जिम्मन न माया चेत तो आदित्य रूप जो उत्तरायण मार्ग हे प्राणात्मक प्रजापति हे शुद्ध हे विरजो ब्रह्मलोक बीरज रजरहित शुद्ध हे शुद्ध हे ब्रह्मलोक चंद्रलोक के समान बुद्धिक्षय रहित है ब्रह्मलोक चंद्रलोक चंद्र पितृलोक जाते तो शीघ्र आते हैं उनके ही ब्रह्मलोक प्राप्त होता है ये सो न जेमम कुटिलता नहीं है जिम्म ब्रह्म का ट भाव नहीं कुटिलता अच्छा गुण नहीं है जो कुटिल है वो ब्रह्मलोक प्राप्त नहीं करते और जिसमें अनृत है वो भी ब्रह्मलोक प्राप्त नहीं करते ये न अनृतम न माया माया है अंदर कुछ है क्या बाहर कुछ अलग प्रकार ये सब जिसमें नहीं है उनको ही प्राप्त होता है उसमें चकार कह करके हिंसा चोरी कपड़ा चनी ये सब ले लेना ये न हो ब्रह्मलोक प्राप्त नहीं होता है ब्रह्मलोक इसने उपासना करने पर शुद्ध होने पर उपासना कर्म समुचय करेंगे तो प्राप्त होता है और जो चंद्रप ब्रह्म ब्रह्मलोक ब्रह्म शब्द से पहले चंद्रलोक कहा गया इष्टापूर्त दत्त करने वाले उनको प्राप्त होता है जो केवल कर्म करते हैं कर्म के साथ उपासना करने से उसे ब्रह्म तक को तो कोई प्राप्ति होती है प्रथम प्रश्न हुआ इसमें ब्रह्मलोक तक तो प्राप्ति ज्ञान कर्म समुचे उपासना कर्म समुचे का फल कहा गया अब प्राण को अत्ता प्रजापति कहा गया वो प्राण किस प्रकार प्रजापति है अत्ता कैसे है और इस शरीर में कैसे प्राण धारण करता है इसके लिए द्वितीय प्रश्न है अथहैनम भार्गव वैदर्भी प भगवान कत दैवा प्रजा भी धारय कतरेत प्रकाशये क प पुनरेशावरी भर भार्गव विदर्भराज्य को भृगुगोत्थ्य वैदर्भ ने पूछा हे भगवान कत्त्यव क्वेवा प्रजा विधारयी धा, कितने देवता हे देव प्रजा रूप प्रजा को धारण करते विशेष रूप धारती एक प्रश्न वाला कतर एतत् प्रकाशयनते इसमें कि ये कतर ज्ञान इंद्र कर्मेन्द्र बहुत ही देव प्रकार प्रकाश इंद्रिय सब है इस प्रकाश एतत प्रकाशनम कौन प्रकाश करते हैं अपने प्र, महात्म्य प्रकट करते कौन है कह पुनर्षा वरिष्ठ सब इंद्रिय में से कार्य कार्यकर्ण इंद्रिय आदि है उनमें सब में सबसे वरिष्ठ श्रेष्ठ कौन प्रधान कौन है ये सब उद शर्ये लक्षण को धारण करने वाले शरीर को धारण करने वाले कौन है कत, कते देवा कति कितने देवता है और इनमें से कौन इनको प्रकाश करते हैं शरीर इंद्र को और ये सब श्रेष्ठ कौन है तस्में सहभाष तस्में ही वैदर्भी भार्गव के लिए पिपराध महर्षि ने कहा आकाशो हवा वे देवो आकाश देव पहले का आकाश ही के आकाश के वायु हो अग्नि आप पृथ्वी ये पांच महाभूत हो गया ये शरीर आरंभ कौन से ये शरीर का के ये सब रूप से कहा वांग मनश्चक्षस कर्मेन्द्र को लेना ज्ञानेन्द्र कर्म इंद्र सब लेना ते प्रकाश अभिवदंती सब तो प्रकाशय अपने स्पष्ट करके अपने महात्मा को प्रकट करे आकाश अभिमानी देवता आ हम ही सब ये कार्यकर्ण संगात को धारण करते अवकाश प्रदान करके वायु कहेगा मैं ही धारण करता हूँ वायु प्रदान करके प्राण रूप से अग्नि कहेगा मैं ही धारण करता हूँ सब कहते प्रकाश अभिवदंती सब बोलते हैं वयम ए वानम बाणम अवस्ट में विधा रहे ये शरीर को आश्रय करके धारण करने वाला हम ही हम सम्मिलित करके नहीं मैं मैं ही सब एक एक में ही धारण करता हूँ ये प्रत्येक का अभिप्राय एक एक कर मैं ही शरीर को धारण करता हूँ ये प्रस देवता प्रजा को धारण करने वाले कौन है कि कौन कौन है वो कौन महात्मा को प्रकट करता है प्रकाश करता है और उसमें श्रेष्ठ कौन है इसको बताने के लिए आख्यायिक रूप से कहा ये सब मिल करके सब शरीर आरंभक है पांच भूत है इंद्रिय ज्ञान ज्ञानेन्द्रिय कर्म इंद्रिय भी है ये सब अलग अलग कहते मैं ही धारण करता मैं ही धारण करता हूँ ये अकेले ही संघात मैं धारण करता हूँ सब कहने पर तान वरिष्ठ प्राण उवाच मां मोहम आपद अहमेत पंचद आत्म प्रविभ्य बानम्य विधारायामी ते अश्वदू वरिष्ठ मुख्यप्राणेक मां मोहम आपद ये मोहकभ्राति नहीं करो अब मोह मोहन अभिमा कर झुटाभिम अहम एवत पंचद आत्मा प्रवज्य एतः यथाश्यात् आत्मान प्रथा प्रविभज्य अपने क में पांच भाग व्यवाह करके प्राण अपान बयान उदान समानम पांच भाग करके विवाह करके ए तद ये शरीर को धारण करके अवस्टव्य विधारयामी मैं ही धारण करता हूँ ये वरिष्ठ प्राण ने कहा यहाँ तक प्राण का वचन है ते अश्रद्ध धारण असले ये क्या कहता है मैं अखिल धारण करता हूँ ये कैसे होगा अश्रद्धा श्रद्धा नहीं करके परस्पर देखने लगे मतलब ये क्या कहता है अपने को तो बड़ा मानता है कोई हाथ से ताली लगाता है कोई कहता हंसता है ऐसे पकड़ करने लगे क्या इसे कहता है मुख का मुख विकृत करके कोई थोड़ा हंसता है कोई ताली मारता है आपस में देखते हैं ये क्या कहता है कुछ नहीं बोल करके आपस में परस्पर, परस्पर मुख देखने लगे ये क्या कहता है उसके कोई टेढ़ा तिरचा देखता है तो प्राणों को लगा ये क्या मुझे नहीं मानते अर्थात मेरे वचन पर श्रद्धा नहीं करते तो स्वाभिमना दूर्धम उत्क्रामत उत्क्रामत्यथे यथेतरे सर्व उत्क्रामन्ते उत्क्राम तस्ति प्रतिषंत मक्षिका मधुकराजान उत्क्राम सर्वाएव उत्क्रमित प्रतिष्ठे सर्वा एव प्रति एवं वानचक्षुश्रोत्र चे प्रीता प्राणमस्तानी सो so, अभिमान ऊर्धम उत्क्राम अभिमान प्राण से असद्धा देकर के अभिमान से ऊर्धम ऊपर उत्क्राम तब अभी निकलता जैसे निकला नहीं है निकलना के जैसे दिखाया मैं अब निकल रहा हूँ जैसे लाल बंदर है ना डराने के लिए खो करके सर्वे ऐसे करेंगे जैसे कि छलांग लगा दिया चलाएं चलाएं नहीं लगाता है जहाँ है रे हाँ पैर सर्वे ऐसे करेगा जिसके ऊपर छलांग लगा दिया डर जाते चलो आवजीव करेगा सारे में से करेगा जैसे कभी छलांग लगा दिया ऐसे प्राण का अच्छा हम चलते हैं ऐसे उत्क्राम तैव उत्क्राम करता जिया जैसे वो जैसे निकलने लगा तस्मिन उत्क्रामती अथ इतरे सर्वैव उत्क्रामते सब उसके पीछे भागने लगे वो जब ने छलांग लगाने के लिए आरम्भ किया निकलेंगे सब निकलेंगे सब छोड़ करके और जो स्थिर हो गया तस्मी सब प्रतिष्ठा माने सब फिर सुबह भोगे आनंद कर बैठी करें सर्वैव प्रतिष्ठा उसकी शुति दृष्टान्त देती दे तो देता मक्षिका मधुकर राजानम उत्क्रामंतम सर्वाए उत्क्रामंत मधुकर मधु मक्शा मधु मक्षिका है मधु बनाने वाले उनके एक राजा होता है मधुकर राजा कहें रानी भी कहते रानी तो राजा जब चल जाएगा वो चला गया मक्षिका सब उसके पीछे भागती है जो मधु पालन का मधु बनाते हैं पुष्पावटी का पुष्प उस बक्स बाक्सा में ला करके एक उसके मुख्य जो कर मक्षिका के राजा रानी मक्ष था राजा कहते हैं उसको लेकर एक रख दिया अपने आप अन्य सौ मधुमक्खी का आएंगे और मधु बनाएंगे ये का राजा जहाँ चला गया तो उसके पीछे मक्षिका चल जाएंगी इसी प्रकार सर्वाह उत्क्रम दी से प्रतिष्ठा माने मधुकर राजा मधु का में जो राजा है वो जहाँ करे बैठ गया सब पीछे भी जाकर वहीं जम बैठ जाएंगे सर्वाह प्रतिष्ठा थी इसी प्रकार जैसे प्राण के उत्क्रमण होने पर सब भागने लगे बाग मन चक्षत्रम इसी प्रकार प्राण के पीछे ये सब है मधुक राजा के पीछे जैसे का ते प्रीता प्राण स्तनते प्रीत प्रसन्न होकर के समझ ले ये प्राणी हमारे में श्रेष्ठ है प्राणी की स्तुति करते हैं ये स्वग्निस्तप तेष सूर्य ऐसा पर्जन्यो भगवान ऐसा वायु ऐसा पृथ्वी रईर्देव सद सच्चा चेत तब ये जो प्राण है ये अग्नि है अग्नि होकर के तपती वो तपाता है और सूर्य ये सूर्य होकर के सब प्रकाश करता है ऐसा पर्जन्य है पर्जन्य वृष्टि दे दे अभिमान्य देवता होकर के वृष्टि भी करता है यही है भगवान ऐसा भगवान जो इंद्र है ये इंद्र भी यही है अगर तो प्रजा का पालन करता है ये सब आयु हो प्रजा का पालन करता है असुरों को मारता है राक्षस को मारता यही है और ये सब आयु हो वायु का आवह प्रवह विवह परावह उद्वह संभव परिवह ऐसे मरुद्व को नहीं ये विभिन्न आदि भेद हो करके यही वायु रूप से रहता है ये रई है यही सब अन्न है ये सब पृथ्वी आदि पृथ्वी रही ऐसे पृथ्वी रई जब पृथ्वी अन्न होती है यही ये है सब और देव ये भी सारे जगत का देव है सब सारे जगत का देव होकर के सद्सत् अमृतम चेत जो सतह मूर्त असद अमृत अमृते है, है, है। देवताओं का कारण जो अमृत देव सेवन करते देवता जो अमृत है जो मृत है अमृत है जितने सब हे यही सब कुछ है मुख्य प्राण की स्तुति अरा यथनाभु प्राणे सर्व प्रतिष्ठित ऋचो यजु सी यज्ञ क्षत्र ब्रह्म रथनाभ होरा रथ के नाभ में अरा अर्पित है इसी प्रकार सर्व प्रतिष्ठित प्राण में सब कुछ प्रतिष्ठित है ऋच यजुषाम यज्ञ क्षत्र क्षत्रिय ब्राह्मण जाति यज्ञादि कर्ता धर्म सब कुछ इसमें प्रतिष्ठित है ऋच सब विभिन्न प्रकार मंत्र है ईच है श्लोकात्मक नियत पाद अक्षरे यजु है गद्यात्मक पादक्षर समम नहीं सामहे मंत्र सामहे ऋचा में आरूढ़ कर गान करते हैं तो तीन प्रकार मंत्र कह करके तत्साध्यकर्मयफल क्षत्रियादी सब पालन करने वाले ब्राह्मण कुछ का प्राण में प्रतिष्ठते सब प्राण प्रजापतिरसी गर्भे तमें प्रतिजाशे तोभ्यं प्राण प्रजास्वीमा बलि हरती यण प्रतिष्ठसी प्रजापतिरसी प्रजापति भी तुम भी हो जो प्रजापति है वो आप, आप प्राण को कहते हो तुम ही हो असी तम असी गर्भे त्वम एव प्रतिजय ऐसे और गर्भ में तुम रहते हो और पिता माता के अनुसार प्रतिकूल प्र, प्रति अनुरूप योग्य पुत्र रूप से तुम ही जन्म होते हो तुभ्यम प्राण प्रजाअस्ते माँ बलि हमरती तो तुभ्यम है प्राण तुम्हारे लिए इमां प्रजा है ऐसे जो प्रजा है आपके लिए सब प्राणी ही प्रतिष्ठसी प्राणी से प्रतिष्ठित है अब सारे प्रजा इंद्रिया आदि भोग विषय ग्रहण करके आप कोई भोग चढ़ाते हैं सारे विषय इंद्र ग्रहण करके आप कोई सारे प्रजा सब चक्षरादि के द्वारा विषय ग्रहण करके आप कोई भेंट चढ़ाते हैं बलि मरंती यह प्राणी प्रतिषिष्ठ जो कि आप प्राणी से प्रतिष्ठित हो पूरा शरीर में रहो इसलिए आपको ही बलि देते आप ही सबका भोगता हो और सब कुछ आपके भोग्य है भूज्य है देवाना वर्ण्यतम पितृण प्रथमास्वधा ऋषिण चरित सत्यम्थर्वांग गिरासासी देवाना असी वर्णितम देवता है सौ आप व्न्नी कार्थ यहाँ यौगिक शब्द है वहनाद वह प्रापक तम हभी प्रापक हव देवताओं को जो हबि प्रदान करते आप प्राप्त कराते हैं सब को अब पितृणामम प्रथमा स्वधा पितृ्यों के लिए वर्णन देते पिता के लिए श्राद्ध करते तो यज्ञ करने के पहले के नांदी मुख साध्य करना तो करना पड़ता है तो सदा रूप प्रथम जो है पितृक प्रापक श्रद्धा भी आप ही प्रथम है प्रथम है, है यज्ञ करने के पहले क्या जाता है जो श्रद्धा अन्न की दिया जाता है आप ही हो ऋषि नाम चरितम सत्यम ऋषियों का चरित कहा चक्षुरादि इंद्रियों को ऋषि रूप कहा ऋषिद्रष्टा है तो प्राण है अथर्वांग सितने सब है उनका भी तुम ये प्राण को ही अथर्वा कहा श्रुति में प्राण भी अथर्वा ये अथर्वांग्र जितने सब का ही चरित्र का चेष्टित हो सत्य है वास्तव स्वरूप आप ही हो इसलिए देहधारण का उपकार जितना होता है सब आप ही करने वाले हो यही प्रारंभ देव को कौन धारण करता है तो देवताओं के लिए आप हवि प्रापक हो पित्रों के लिए श्रद्धा हो और ऋषियों की जो चेष्टा है प्राणों की इंद्रियों की चेष्टा है ये सब कुछ आपके द्वारा होता है आप ही वास्तव वास्तवस्वरूप देह का धारण उपकार सब आप ही करते हो इंद्रस्तम प्राण तेजसा रुद्रोषि परिरक्षिता तम तो अंतरिष्छे चरसी सूर्यस्तम ज्योतिषाम पति इंद्र प्राण हे प्राण तम तो इंद्र आप ही इंद्रपरमेश्वर हे तेजसा रुद्रोषि तेजसावी कूद्रसंहार काल में तव रुद्र ही हो और विष्णु रूप से परिरक्षित भी तुम स्थिति काल में विष्णु रूप से जो विष्णु का कर्म है रक्षण करना आप ही रक्षा करने वाले जगत की त्व अंतरिक्ष चरसी और अंतरिक्ष में तुम ही विचरण करते हो उदयस्तमय वाले प्राप्त करते सूर्य सूर्य त्वम ज्योतिषाम और ज्योतियों में श्रेष्ठ है जी सूर्य तुम ही हो प्राणी की स्तुति करते हैं यदा तम अभिवर्सत तथे महाप्राणते प्रजा आनंदूपास्तानी का भ्यति यदाभर्षसी अब पर्जन्य होकर जब हो तथा इमे प्राणते प्रजा प्राणते ये प्रजा प्राणचेष्टा करते इमे प्राणते प्रजा और प्रकार कहते इे हे प्राण ते प्रजा इसे भी आनंदरूप ठीक ईसा में इमे हे प्राण इमे ते प्रजा तुम्हारी प्रजा है सभी जितने सब हो होकर के रहते हैं इसी में है अथवा हे प्राण ते हाँ इसी भाषा में है इस भाषा में हे प्राण ते प्रजा संबोधन करके आपकी ही प्रजा है आपके स्वरूप है आपसे वृद्धि को प्राप्त करते हैं आनंद उपभोग कर रहते हैं किसलिए कामाय अन्न भविष्य यथेष्ट अन्न होगा इससे सुखी लोक में, में अन्न अध्ययन से सृष्टि अन्न बहुत होता है वीरहवादी तो प्रसन्न होते हैं इच्छा हो से अन्न होगा व्रात्यस्तम प्राणि करष्यत्ता विश्व से सतपथि वयमाद्य सदाता पिता तमात तो स्वन व्रात्यस्तम तम व्रात्य व्रात्य कहते हैं असंस्कृत द्विज को जिसका संस्कार नहीं होता है द्विज होकर के ब्राह्मण क्षेत्र वैसे को द्विज कहते हैं क्योंकि उनका यज्ञ पवित्र संस्कार से एक जन्म होता है गायत्री जन्म माता जन्म तो हुआ माता से और मातृगर्भ के जन्म होने के बाद गायत्री यज्ञ संस्कार होता है सावित्री कर्म होता है जिसका संस्कार नहीं होता है असंस्कृत द्विज उसको व्रात्य कहते संस्कार ही न संस्कार ही न्रात्य कह करके निंदा होती है <clears throat> कोई द्विज होकर के संस्कार नहीं करता है तो उसकी निंदा होती है व्रात्य संस्कार ही और यहाँ उनकी स्तुति करते कहते तुम व्रात्य हो अर्थात तो तुम्हारे कोई पिता माता हो तो संस्कार करेंगे कोई पिता माता नहीं आप ही सबसे प्रथम है इसलिए आप भ्राप्ति अर्थात आपके संस्कार की आवश्यकता नहीं कोई पिता माता नहीं आप अनादि दिए, आप शुद्ध ही है प्राण एक ऋषि एक ऋषि आप ही एक ऋषि रूप से एक एकर्ष नाम के एक अग्नि है अत्ता है सब को ग्रहण करने वाले आप एक है अत्ता विश्व से सबके अत्ता है सब आपके अन्न है सतपति आप ही सबके सब साधुपति सतपति अथवा सतह विद्यमान सब की पति सतपति सतप पति सतपति संपति के साधु पति है पालन करने वाला अथवा शताम पति सतपति विद्यमान जितने सब के स्वामी है वह आद्य से दाता रम तो के अन्न को देने वाले अन्न देने वाले समर्पण करने वाले हम सेवक है तम पिता मातरीश्वर तम पिता आप पिता है हे मातोरीश्वन नकार लोक सांद न अस्माक हमारे आप पिता है आप पितृस्वरूप है सबका जनक है या ते तनुर्वाची प्रतिष्ठिता या श्रुत्रे या चक्षुषि या च मनसी संतता शिवाम ताम कुरु मोत्क्रमी इतने स्तुति करने का ये अभिप्राय है <coughs> आपका जो स्वरूप है तनु स्वरूप है शरीर बाकी बाघ में जो है प्रतिष्ठित है शोत्र में चक्षु में मन में सब इंद्र में जहाँ जहां आपके स्वरूप सब है उसको सिवा कल्याण करो शांत करो उत्क्रमण नहीं कीजिए उत्क्रमण हो जाने से सब अशिभ हो जाएंगे शरीर अपवित्र हो जाता है इसलिए माँ उत्क्रमी ही उत्क्रमण नहीं करो वाघ में अपान रूप है शोत्र में ब्यान उपस्थित है चक्षु में प्राण उपस्थित है इस प्रकार आपके स्वरूप विभिन्न स्थान में है मन में समान उपस्थित है इसी प्रकार जो आपका स्वरूप विभिन्न स्थान में है उसको शांत करो उत्क्रमण नहीं करो प्राणच्छेद वशे सर्व त्रिदेव यतिष्ठित मातेव पुत्रान् रक्षस्व श्रीश्च प्रज्ञा च विधेय नाण वशे सर्व ये सब कुछ प्राण के वश में ये जो कुछ है सारा जगत में त्रिदेव य प्रतिष्ठित प्रतिष्ठित है देवादि का भोग्य वो भी प्राण के अधीन है माते पुत्रान पुत्राण माता जैसे पुत्र की रक्षा करते इस पर हमारी रक्षा आप करो आपके कारण ही हमारी स्थिति है श्रीश्च प्रज्ञा च विधेयन श्रीलक्ष्मी प्रज्ञा बुद्धि ये सब हमको दे दो सर्वात्म का बागा है प्राण आदि भागादी स्तुति करके ये होता है प्राण ही प्रजापति सर्वात्मक प्रजापति वही प्राण है वह प्राणे अतहैन कौसल्य आश्वलायन पप्रछ भगवान कत एक प्राणोजा कथम आयात शरीर आत्मा प्रभज्य कथम प्रातिष्ठते कन उत्क्रमते कथम बाह्य मभिदत् कथम अध्यात्मिति ये प्राण के विषय में कहा प्राण सबसे सर्वात्म को कहा ये कहने के बाद ये शरीर में प्राण सब में है सब का धारण पोषण करने वाला प्राण है और सब इंद्रिय में सब प्राण रूप से प्राण के विभिन्न स्थान में विभिन्न चक्षु में सूत्र में मन में सब स्थान में प्राण अलग अलग रूप से प्राण अपाण से स्थित तो सब जो मिलकर कर के रहते जो संघात होता है परार्थ में एक मकान बनाते है ईट पत्थर काष्ट मिलकर मकान बना और मकान मकान के लिए नहीं मकान दिवाली के लिए नहीं मकान छात्र के लिए नहीं कितु मकान में रहने वाले गृहस्वामी के लिए ये जो देह इंद्र प्राण संघात समुदाय है सब मिलकर कार्य करते हैं उन्हें प्राण श्रेष्ठ हुआ तो भी ये संघात अंतर्गत संघात होने के कारण ये कार्य है कार्य होने के कारण कार्य हो तो कहाँ से आया कार्य तो प्राण संघाते है स्वामी आत्मा चेतन के लिए तो कार्य होने के कारण उसका कोई कारण होना चाहिए कार्य कारण के बिना नहीं कारण से आता है तो ये प्राण कार्य होने से कौशल्य आसार ने पूछा भगवान कुतः ऐसा प्राण जाए थे जब संघाते है वो कार्य होगा सावे वस्तु कार्य है कार्य होने से उत्पन्न होता है उसका कारण क्या है कहाँ से प्राण उत्पन्न होता है ये प्रथम प्रश्न हुआ और कथम आयाति अस्मिन शरीर प्राण तो उत्पन्न हुआ शरीर में कैसे आया ये द्वितीय प्रश्न हुआ आत्मा नविज्य कथम प्रातिष्ठते और अपने को विवाह करके किस प्रकार रहता है तृतीय हो गया केन न उत्क्रमते फिर उत्क्रमण करता है किसके द्वारा प्राण निकल कर चल जाता है शरीर को छोड़कर करके किस के द्वारा जाता है कथम बाह्य अभिदते बाह्य को भी धारण करता है प्राण कथम अध्यात्म बाह्य सारे ब्रह्मांड को धारण करता है किस प्रकार अभिद्ध का तो यहाँ कथन नहीं धारण करता है अभी भाषण अर्थ होता है तो सर्वत्र ये अर्थ नहीं अर्थ का धा दुधान धारण प्रश्न है तो बाह्य को धारण करता है अध्यात्म देह के अंदर रह करके कैसे सब को धारण करता है ये छन हो गया पूरा प्रश्न उपस्थित में तो छः प्रश्न तृतीय प्रश्न में एक छोटे छोटे करके मिल करके एक साथ प्रश्न कर लिया छः प्रश्न है उनका उत्तर क्रमशः देते हैं तस्म शोवाच अति प्रश्ना पृछसी सीति तस्मा अहम ब्रवीमी तस्म तस्मे, तस्मे कौशल्य का आश्रायन से सेपर आदमि ने कहा अति प्रश्नान पृछसी ये प्रश्नान अतिक्रम्य अति प्रश्न सबके प्रश्न जो है उनको अतिक्रम करके तुम प्रश्न पूछते हो प्राण के विषय में तो पहले मालूम नहीं है पहले ये सब में श्रेष्ठ कौन प्रश्न हुआ द्वितीय प्रश्न में प्राण श्रेष्ठ हुआ अब प्राण के बाद प्राण तो पहले दुर्भिज्य है प्राण को भी नहीं जान पाते हैं उसका फिर जन्म कहाँ से आए ये सब प्रश्न करते हो तो अति प्रश्न आपके आपसे भिन्न जितने हैं तुमसे भिन्न उन्हीं के प्रश्नों को अतिक्रम करके हो, करके खुश हो गई कहीं कहीं जो प्रश्न करने योग्य नहीं प्रश्न कहते वहाँ भी अति प्रश्न कहते यहाँ तो अन्य तुम्हारे में जो अन्य प्रश्न उससे बढ़ करके तुम्हारा प्रश्न है तो ब्रह्मिष्ट होशी ब्रह्म में अतिशय ब्रह्म भी तुम हो ब्रह्मविदि ब्रह्मज्ञ कह करके उसकी थोड़े खुश करने के लिए कहते अथवा अपर ब्रह्म अपेक्षा अतिशय मुख्य ब्रह्म ब्रह्मविधि तुम और उसका कारण जानना चाहते हो जिज्ञासा अधिक प्रश्न अधिक हो तो आचार्य खुश हो जाते हैं कोई किसी विषय में प्रश्न करते हो उसमें प्रश्न में यदि विशेष है तो सम्मति बहुत समता है तो इसलिए अति ब्रह्मिष्ट होकर के कहते तस्मात्ते हम प्रवीमी सामान्य कोई पूछने पर इसे उत्तर नहीं देते कोई कुछ नहीं जानता है अगर कुछ प्रश्न करना चाहते हैं तो कुछ करना धरना नहीं ना कुछ मालूम है कहीं सुना आकर सीधा प्रश्न कर दिया कुछ नहीं करने वाले तो उसको उत्तर नहीं देते इसे थोड़ा छोड़ देते हैं ना अपृष्टम कश्यच बुरिया न चाह न पृछत जान न पे मेधावी जड़बर लोक अपृष्ट किसको नहीं करना चाहिए न तो अन्याय न पृछतः अन्याय से कुछ है तो क्या जानते हुए भी मेधा भी जड़बत तो लोक में आचरे जड़ जैसे कुछ नहीं जानता ऐसे लोक में आचरण करें और सोचेंगे मैंने उनसे पूछा और कुछ नहीं उत्तर दिए निरुतर हो गई, उनको नहीं आता सोचा ठीक है सोच, कोई लोग सोच रहे नहीं आता है तो क्या बिगड़ ऐसे जो अन्याय से प्रश्न करता है उसको भी उत्तर देना नहीं चाहिए तो ये योग्य नहीं हो योग्यता नहीं है सामान्य व्यक्ति कुछ सुन करके कहीं ना कहीं प्रश्न ऐसे कोई कोई कहीं कहें कुछ सुना वह आकर कुछ नहीं पड़ा कुछ नहीं जाना वह आकर वह अधर प्रश्न करें बहुत दूर के प्रश्न करेंगे किंतु यह कहते तुम तो ब्रह्मिष्ट हो तुमको मैं बताऊंगा अब और कहकर आगे उत्तर खुश होकर के कहा मैं बताता हूँ करके आगे बताते हैं आत्म न ऐसा प्राण जायते ये प्रथम प्रश्न का उत्तर है यथेसा पुरुषे छाया एत एक मन कृत्य नाया तस्मिन आत्मन परमात्मा से ये जो सत्य परमात्मा स्वरूप है उससे ही प्राण जायते प्राण उत्पन्न होता है यथा ऐसा पुरुष छाया ए तस्म जैसे पुरुष में छाया है पुरुष की छाया पुरुष में छाया ए तस्म एत इसमें प्रकार इसमें ये विस्तृत आत तो है ये पुरुष शरीर दिखता है उसके निमित्त छाया है अथवा छाया दर्पण प्रतिम्ब है इसी प्रकार ये तस्मिन ब्राह्मण ये प्राण आश्रित है प्राण इसमें स्थित है अतः तो पुरुष है उसका आश्रय पुरुष है अधिष्ठान पुरुष हमें प्राण पुरुष में प्राण किस प्रकार देह में जैसे छाया देह में छाया कहने से प्रतिबिंब से इस प्रकार प्राण है वस्तुतः भिन्न नहीं अत्यंत भिन्न नहीं और प्राण उसमें अध्यस्त है छाया के समान प्रतिबिंब से भिन्न नहीं इस प्रकार प्राण उससे अत्यंत भिन्न नहीं उसमें आश्रित है आयाति देह मनो कृत्य न मन में संकल्प विकल्प होता है संकल्प विकल्प विकल्प होने से संकल्प के कारण इच्छा होने से कर्म करता है कर्म के कारण आता है पुण्य न पुण्यलोक पुण्यम पाप न पाप कहा तो कर्म करके प्राण इसमें आता है प्र तद उपाधिक हो जाता है प्राण उपाधिक अंत कोण उपाधि होकर के जीव हो जाता है वस्तुतः तो जीव नाम को कोई अलग पदार्थ है ही नहीं शुद्ध ब्रह्म अधिष्ठान चेतन से भिन्न नहीं है प्राण है उपाधि प्राण के साथ अंतकर्ण इंद्रिय भी, भी आ गया मन अंतकर्ण भी आ गया इंद्रिय भी ये तद उपाधि होकर के सत्वगुण से आरंभ होता है ज्ञान इंद्रिय मन अंतकर्ण और क्रिया शक्ति को लेकर के प्राण ज्ञान शक्ति के लेकर के बुद्धि मन अंतकर्ण कहते ये एक सूक्ष्म शरीर में है उसमें चेतन का प्रतिबिंब होता है छाया प्रतिबिंब जैसे वो जैसे पुरुष में छाया जैसे बिंब के लिए प्रतिबिंब ऐसे प्राण भी इस प्रकार छाया करने के चिदाभास के कारण ही चिदाभास विशिष्ट होकर के वही अंत कर्ण ही जीव हो जाता है संकल्प भी विकल्प करके कर्म करता है कर्म से ही ये प्राण आता है जाता है ईश्वर्य में आता है प्रार्थ कर्म लेकर आया भोग करने के लिए जितने कर्म ले करके आया भोग होने के बाद छोड़कर चल जाता है फिर कर्म जहाँ उसको लेगा वहाँ जाएगा क्या भाई यहाँ भी कुछ कर्म करेगा पुण्य कर्म करेगा तो स्वर्ग आदि को जाएगा पाप कर्म करेगा तो नीचे नीचे जाएगा नरक आदि को जाएगा इसलिए तस्तव सह कर्मणि नीति श्रुति में कहा गया कर्म के साथ ही जाता है आता है साथ में कर्म जाता ही साथ में कर्म धर्म उसको छोड़कर कर कोई आता नहीं कोई नहीं जाता है सूक्ष्म आता है जाता है सूक्ष्म में अंतकर्ण में अंतकर्ण है अंतकर्ण में कर्म वासना है यही कर्म को लेकर जाता है आता है ये शुद्ध चैतन्य सर्वव्यापक सर्वत्र है जहाँ प्राण जाएगा जाकर स्थूल शरीर के साथ संबंध होगा उसमें चिदाभास की उत्पत्ति होती है चेतन का आभास चेतपद आभाष चेतन नहीं चेतन जैसे लगता है वो जीव जैसे दिखता है जितने अभी जीव हम कहते हैं शुद्ध चैतन्य तो जड़ में भी है जितने भी बैठे सबको चेतन जीव कहते हैं इनमें सब चिदाभास है आप सब जितने सब शरीर विशिष्ट दिखते हैं सब चिदाभास के कारण चेतन लगते हैं दिवालय में भी शुद्ध चेतन है किंतु उसको हम कहते हैं जड़ और ये चेतन में अधिक है चिदाभास। जड़ चेतन का विभाग शुद्ध चैतन्य को लेकर के नहीं होता है क्योंकि शुद्ध चेतन जड़ चेतन समय बराबर है विष्णु व्यापक है वैभिष्ट चराचरम चरा चर चर समय रहने वाले विष्णु चेतन शुद्ध चेतन व्यापक है चिदाभा केवल लिखता है अंतकण में वह प्राण मन के कारण कर्म से ही इसी शरीर में आता है फिर कर्म साम पर जाता है ये द्वितीय प्रश्न कथम आयाति अस्म शरीर आगे आत्मा वा प्रविभज्य कथम प्रातिष्ठते तृतीय प्रश्न है यथा सम्राट एवाधिता एतान ग्रामान एतान ग्रामान अति सैश प्राण इतरा प्राणान पृथक पृथक सन्निधत्ते यथा सम्राट एव अधिकृतान विनियुक्ते सम्राट अधिकारी राजा है अधिकारी ग्राम आदि के विभिन्न अधिकारी को विनियुक्त नियोग करता है कैसे एतान ग्रामान एतान ग्रामान अधिकतिष्ठस्व इतने ग्राम के अधिकारी तुम बन जाओ या इतने जिला का तुम अधिकारी बन जाओ सम्राट राजा सबको अधिकार देता है पूरा पूरा कुछ कुछ इतने ऐतान ग्रामान्न ऐतान ग्राम इन ग्राम अधिष्ठित होकर कि इसकी रक्षा पालन करो ऐतान प्राण इसी प्रकार एवे ऐसा प्राणम इसी प्रकार मुख्य प्राणम इतरान प्राणान पृथक पृथक सन्निधते अन्य प्राणों को पृथक पृथक स्थापना करता है तुम यहाँ रहो तुम यहाँ रह करके क्रिया व्यापार करो सबको अलग अलग स्थान में नियोग करता है किसी प्रकार कहाँ रखता है आगे कहते पायुपस्थे पान चक्षुश्रोत्रे मुखनाशिक्याण स्वयं प्राति मध्ये तु तो सामन एष हेतुता नयती तस्माता सर्प आशीर्षो पायुपस्थेअपन अनवायु का स्थान है पापस्थें पायगुदस्थान और उपस्थ जननेस अयु अनवायु का कर्म होता है नीचे जाना ऊपर से नीचे आना भोजन करते समय जो हम निकलते हैं, ये भी अपान का कर्म है अरे बाहर जो जाता है वो तो प्राण ऐसे जाता है प्राण ऐसे आता है अपान पाई उपस्थित है मुख्य रूप से उसकी भ्या। क्रिया व्यापार है मुखनाशिकाभ्याम निर्गमनात्मखनाशिका में प्राण रहता है चक्षुसूत्र में स्वयं संप्रति स्वयं प्राण रहता है मध्य समानम देह मध्य में समान रहता है प्राणापानक स्थान में दोनों में नाभिक स्थान में रहता है समानम ऐसे ही एतद हुतम अन्नम समम नहीं थी उसका नाम समान हो गया समम नहीं थी जो भोजन करते हुतम हूतम का तो हवन किया गया आहवा आहवन अग्नि मुखो कह कर के उपासना करते है ऐसे जो भोजनम करते पानी पीते हैं ये सब अग्नि जाठा अग्नि के द्वारा प्रसन्न होता है फिर ये हतम अन्नम समम नहीं थी पूरा समान विभिन्न स्थान में पहुँच है तो समान एता सर्पार चीस भवंती हृदय दृश्य में प्राप्त होते हैं भोजन करने के बाद फिर संख्या का अर्ची दीप्ति निकलती है सप्त संख्या क्या है शीर्षण्य प्राण द्वारा दर्शन आदि लक्षण रूप दिव्य प्राण के द्वारा ज्ञानेन्द्रिय होता है और सात पांच ज्ञानेन्द्रिय मन बुद्धि के द्वारा दीप्ति प्रकाश के जैसे निकलते हैं और सात छिद्र है दो कान दो नाक दो आँख छ हो जाएगी और मुख इसके द्वारा सब विषय प्रकाश करते विषय ग्रहण करते हृदय आत्मा अत्रशत नाड़ीना शत शतमे एक सप्ततिरद्वास प्रतिशा नड़ी सहसरासु व्यानच्चर हृदय आत्मा हृदय में पुंडलीका हृदयकार इसे आत्मा रहता है शरीर है आत्मा से संयुक्त तो चिदाभास विशिष्ट आत्मा है जीव आत्मा लिंग शरीर विशिष्ट है हृदय में बुद्धि में स्थित है हृदय में चिदाभास रहता है बुद्धि में इस हृदय में स्थित है लिंग आत्मा अतः एक तद नाडी नाम नाड़ीनाम ये हृदय से हृदय के अंदर हृदयपिंड है हृदय के अंदर कमल पुष्प के अनुसार उसके अंदर हृदयाकाश में बुद्धि है बुद्धि में ही आत्मा है यह आत्मा आत्मा सर्वव्यापक बुद्धि में उसका चेतन की अभिव्यक्ति होती है चिदाभास होता है इसलिए बुद्धि में उपलब्धि होती है तो हृदय में स्थित कहा यही हृदय से एक शतम नाड़ी नाम एक शतम एकाधिकम शतम एक, सतंग एक, सतंग एक से एक नाड़ी हृदय से एक से एक निकलती है सत एक शतम शतम एक एक क्या एक एक नाड़ी में फिर सो सो हो जाते हैं एक से एक नाड़ी है प्रत्येक में सौ सौ प्रत्येक सौ से विभाग हो जाएगा कितने हो जाएगा एक से में और दो स्न जोड़ दो दस हज़ार एक सौ हो जा जाएंगे पहले एक से एक से एक प्रत्येक में सौ सौ हो जाएगा तो दस हज़ार एक सौ हो जाएगा उसके बाद दवा सप्तति दवा सप्तति प्रतिशाखा नाड़ी सौ श्राणी एक एक फिर एक में बहत्तर हजार कितने हुए थे दस हज़ार एक सौ दस हज़ार एक सौ में प्रत्येक में बहत्तर हज़ार बहत्तर हज़ार एक में बहत्तर हज़ार तो दस हज़ार सौ को बहत्तर हज़ार में गुना कर देना बहत्तर करोड़ बहत्तर लाख हो जाएंगे इतने नाड़ी है नारी सणी भवन आज बयानशर जी बयान इसमें विचारण करता है इतने स्वच्छ सूक्ष है तो पता नहीं चलता है जो परीक्षा करते काट कर देखते हैं अथवा कोई जंतु काटते हैं कहीं कट गया हाथ में कट गया नाड़ी नहीं दिखती इतने सब मिल करके किंतु इतने नाड़ी है इसमें ब्याहन समय व्यापक हो कर के विचरण करता है ये ब्याहन रह करके मर्म देश में रहता है प्राणापान प्राणा में बीच में रहता है तो कार्य कर्मकर्ता होता है ज्ञान स्वस्थान में रहता है एक से एक, एक में से आत्मान आत्मान ये बहत्तर कर्ड बहत्तर लाख हो गए अथ एके ऊर्ध उदान पुण्यन पुण्य लोक नयती पापेन पापम्भाभ्यामे मनस्य लोक तृतीय प्रश्न हो गया गे अथ कथम आत्मा आत्मा प्रभज कथम प्रातिष्य चतुर्थ क्रमते ये चतुर्थ प्रश्न का उत्तर एक उर्ध्व उर्ध उदान पुण्यन उदान है एक है एक नाड़ी के द्वारा एक से एक में जो एक मुख्य है सूषणा नाड़ी उसी मार्ग के द्वारा सन उदान उदान वायु होकर के पाद तर्स लेकर के मस्तक तक तो पूरा संचरण करता है ये पुण्यम लोकम पुण्य पुन्य न पुण्यकर्म से पुण्यलोक प्राप्त कराता है जितने कर्म करता है शास्त्र भीतर कर्म करता है तो पुण्य होता है पुण्य से पुण्यलोक ही प्राप्ति है। पुण्य लोग स्वर्ग आदि की प्राप्ति होती और पापे न पाप कर्म से पाप लोग प्राप्त करता है नरक पशु पक्षी कीड़े मकोड़े आदि पाप से प्राप्ति होती है इन जन्मों की उभा में वो मनुष्य लोग सम दोनों पुण्य पाप हो गया तो ये मनुष्य लोग को प्राप्त कराता है उदाहरण पुण्य बहुत अधिक हो तो स्वर्ग आदि की तो प्राप्ति हो जाएगी मनुष्य लोग की प्राप्ति नहीं होगी पाप अधिक नीचे उन्हीं की प्राप्ति होती है तो बराबर ऐसे अनादिकाल से संचित कर्म तो बहुत ही कितने पुण्य कितने पाप किसको पता नहीं है सब पुण्य पाप मिल कर के जन्म एक साथ नहीं देते हैं किंतु जो पुण्य पाप फल देने के लिए तैयार हो गई कर्म तो बहुत करते हैं कर्म करने के बाद कर्मजन्य फल तो भोगना पड़ेगा भोगना पड़ता है किंतु जब तैयारी होता है फल तभी भोगना होता है जैसे खेती करते हैं बीज डालते हैं तो पेड़ पौधे होते हैं फूल फल होते हैं सब फूल फल बीज एक जिस समय डालेंगे उसके बाद छः महीना के अंदर सब बीज के पौधे होकर के सौ में फूल फल नहीं आते हैं कोई तो छः महीना में कोई एक महीना दो महीना कोई छः साल कोई दस साल कब लगेंगे ठीक नहीं बगीचा खेती करते हैं कोई जल्दी कोई बाद में फल देते हैं जो फल तैयारी हुआ जो पुष्प तैयारी हो जाता है माली उसको लेकर के बाज़ार में जब बेचता है दे देता है तो जो जब तैयार होता है उसी फल को तब भोगना पड़ेगा कोई खाता है भी तो जब तैयार होता है तब वो उसको खाता है नहीं कि एक बीज डाला एक समय में तो एक समय में सबका ही फल निकलेगा ऐसा नहीं होता है कर्म में इस प्रकार अना से बहुत कर्म किए हुए किस कर्म का फल देगा कोई निश्चित नहीं जो कर्म फल देने के तैयार होते हैं उससे ही जन्म प्राप्त होता है इसी जन्म में जितने कर्म पूर्वजन्म में जितने कर्म किया था मृत्यु काल में पूर्वजन्म के सारे कर्म उसके पहले जितने कर्म अनादिकाल से संचित कर्म ये सबको मिला कर के देखा जाता है उन कर्मों में से जो कर्म फल देने के लिए तैयार हो उनको एक एक तरफ करते हैं अब फल देने के तैयार होने पर भी देखा जाएगा वो विरुद्ध फल देने वाले कर्म यदि कोई कर्म मनुष्य जन्म देगा तैयार हो गया कोई कर्म स्वर्ग को पहुंचाने के लिए तैयारी हो गया कोई कर्म तैयार हो गया पेड़ बनाने के लिए पेड़ बन जाएगा कोई कर्म तैयार हो गया गधा बनाने के लिए तो एक साथ गधा भी बने पेड़ भी बने स्वर्ग भी जाए मनुष्य जाए नरक भी जाए नहीं हो सकता है तो फिर उनमें से देखना पड़ेगा जो कर्म प्रबल है जैसे एक द्वार है छोटे मार्ग है जाने के लिए बार इकट्ठी हो गई बार इकट्ठे होते एक साथ सब चल जाएंगे क्रम से जाएंगे बड़बान आगे जाएगा दूसरे को धक्का देकर आगे पहुंच जाएगा जो दुर्बल है वो तो पीछे जाएगा देखेगा इस जा, झगड़ा में नहीं पीछे रह जाएगा सब जाने के बाद तो कर्म फल देने के तैयार हो गए उनमें से जो प्रबल है वही कर्म पहले फल देंगे और एक जन्म में भोगने के लिए यदि परस्पर विरुद्ध नहीं उनको भी ले लेंगे एक तरफ जाने वाले सब लोग एक गाड़ी में बैठा देते हैं और दूसरे गाड़ी में दूसरे तरफ जाने वाले को बैठाते हैं तो एक जन्म में यदि भोगने के लिए कोई विरुद्ध नहीं तो कर्म को उधर कहें तुम इधर आ जाओ तुम तो इधर आ जाओ दुर्बल हो तो उसको बुला देते आज इधर आ जाओ क्योंकि एक जन्म उसको मनुष्य जन्म में मिला तो मनुष्य जन्म में भोगने के लिए जो कर्म है उनको उधर ले लेंगे और जो कर्म पशु जन्म में भोगने के लिए वो उधर जाएंगे तो अभी मनुष्य जन्म मिलने के लिए जितने कर्म तैयार हो गए कर्म केवल पुण्य नहीं पाप भी है पुण्य पाप पुण्य पाप दोनों बराबर हो गया तब उसको मनुष्य जन्म मिलेगा ये समय कब आएगा अनादिकाल से संचित कर्म कितने हैं अनंत कोटि जन्मनाम नाम जितने संचित कर्म है उसको यदि भोग करेंगे अनंत कोटि जन्म तक भोगते रहो समाप्त नहीं होगा तो भी इसलिए वो कर्म में से कौन कर्म कभी फल देने के तैयार होता है बराबर होगा तो मनुष्य लोग की प्राप्ति होती है इसलिए जो देव देवता है ये मनुष्य से उद्देश्य करते हैं मनुष्य को तो पशु जैसे मानते हैं हमारे कोई यज्ञ दान होमो करो हवन करो हम तुमको बृष्टि आदि देंगे फल देंगे और हमारी सेवा करो तो तुम हमको देंगे हम तुमको देंगे ये कहते किंतु तो देखते हैं कि कोई वेदांत श्रवण करके आगे चल जाएगा नहीं देवास्तंती मत्यान्नम ऊपरिवर्तनम ये मनुष्य होकर के हमारे ऊपर चल जाएंगे ब्रह्म को प्राप्त कर लेंगे देवता को नहीं चाहते विघ्न करते हैं इसलिए ये श्रेय कर्म में बहुत विघ्न होता है देवता लोग किस प्रकार विघ्न करते हैं पता नहीं चलता है रास्ता में खड़े होकर लाठी लेकर नहीं मार्ग रुकते हैं कि रास्ता में खड़े होंगे कहाँ जाना अभी वेदांत सोन कर नहीं जाओ ऐसा नहीं करते हैं ऐसा करेंगे तो सब लोग समझ लेंगे देवता विघ्न करते हैं कर दूसरे रास्ता से, से आ जाएंगे जिस रास्ता में खड़े अन्य रास्ता से आ जाएंगे किन्दु ऐसा नहीं करते दे। वो देवता लोग अंदर ही है इंद्र में मन में अंतकरण अधिष्ठा देवता वहीं रह करके अश्रद्धा प्रकट कर देते हैं देवता लोग क्या करेंगे क्या है सबने क्या किया नहीं रक्षित ढुके कहने पढ़ने से क्या होगा हम भजन करेंगे बहुत दिन तक पढ़ेंगे जो जाएंगे ये श्लोक सुना कर जाएंगे नहीं नहीं रक्षित डुकरी करें नहीं भगवान ने कहा पढ़ने से कुछ नहीं होता है छोड़ो ऐसे करके भाग ये देवता को विग्रह करते अश्रद्धा हो जाती है आचार्य के प्रति अश्रद्धा शास्त्र सवण्य के प्रति अश्रद्धा साधना करेंगे ये क्या है किसी प्रकार कुछ अश्रद्धा है कहें कि किसी लोग के साथ थोड़े मतभेद हो गया नहीं हम नहीं रहेंगे किसी प्रकार विग्रह हो जाता है पता नहीं चलता है तो देवता लोग इसी प्रकार विघ्न करते हैं इसलिए विघ्न निवृत्ति के लिए ही शांति पाठ किया जाता है शास्त्रीय मार्ग पर चलते हमेशा तत्पर प्रमा अप्रमत्त होकर के रहे तो ठीक लक्ष्य की प्राप्ति होती है तो मनुष्य जनने की प्राप्ति होती पुण्य पाप बराबर होने पर चतुर्थ प्रश्न हो गया आगे पंचम ष्ठ दो प्रश्न हैं दोनों के मिला करके एक साथ उत्तर देंगे पंचम ये कथम बाह्य मिथे कथम अध्यात्म ये प्राण बाहर को धारण करता है अद्यादेह में को धारण कैसे करता है आदित् हवे बाह्यप्राण उदय ते सहन चाख्युस प्राणम अथिव्याता से सुरुष से पानम्य अंतरा यदाश सनो वायुव्यान आदि बाह्यप्राण आदि बाह्य प्राण प्रसिद्ध बाहर है उदयती उदयोगापर्ता है उद्सति ऐसा है न चाक्ष प्राण अनुग्रह वही आदित्य है चक्षु में है में होने वाले इसको अनुग्रह करता है इंद्रिय का अनुग्रह चक्षु चक्षुष आदित्य प्राणम अनुग्रह करते पृथ्व्याम या देवता से ही साब अपानम अवश्टव्य पृथ्वी में जो देवता है पृथ्वी देवता है वो अग्नि है पुरुष से अपान को खींच खींच करके रखती है अंतरायद आकाश है सामान मध्यम जो आकाश है वो है वो समान वो समान वायु ब्या और वायु है व्यान यदि ऊपर प्राण नीचे पृथ्वी खींच कर नहीं रखे तो सर नहीं रहेगा इससे नीचे अपान पृथ्वी भी अग्नि अभिमानी उसको खींच रखता है और बाह्य वायु है ब्यान तो है व्याप्त होकर रहता है तेजो हवा उदान तस्मापशात तेज पुनर्भव इंद्रिर्मनसी संप्यम तेज हव उदाह जो सामान्य तेज है शरीर में उदान भाई है उदान वायु है उदान वायु को अनुग्रह करता है प्रकाश दे करके तस्मापशातेजा उपशात तेज यस्य स उपशांत तेज शर्य में तेज शांत समाप्त हो जाता है मरने के पहले मानने के पहले देखते हैं जिंदा है या नहीं थोड़ा गर्म लगता है तो कहीं प्राण है आज देखते हैं ठंडा हाथ पर ठंडा हो जाता है पहले कहीं शरीर ठंडा हो गया कहीं मरिया देखते शरीर में थोड़ा गर्मी है तभी जिंदा है जब समाप्त हो गया चल जाता है तो ठंडा हो जाता है गर्मी नहीं रहती तब पुनर्भवम फिर पुनर्भव फिर शरीर को अन्य को प्राप्त करेगा इंद्रिय ही मनसी संपद्य माने ही उस समय इंद्रिय के साथ मन में सब इंद्रिय प्रविष्ट हो जाएंगे उनके साथ जा चले जाता है ज, जन्म को प्राप्त करता है इसमें बाह्य अभ्यंतर कह करके बाह्य पदार्थों के भी प्राण है बाहर आदित्य पहले का आदित्य बाह्य प्राणम, फिर पृथ्वी देवता है उसके बाद आकाश है ये सब बाहर अंदर होकर के प्राण सर्व रूप सब करता है और अंदर इंद्रिया आदि को कर दान करता है यितितस्तेन इस प्राणमायाति प्राणस्तेजसा सहात्मना यहाँ संकल्पित लोकम नयति तेन ऐसा प्राण आयाति प्राण तो मरण काले में प्राण चल जाएगा जा करके मुख्य प्राण के सो यिति तेर चित्त चित्तो यस्य जिस विषय में चित्त होता है जिस विषय में संकल्प के अनुसार वासना के अनुसार जो चिंतन करता है तेन उसी चित्त युक्त होकर के ऐसा प्राण आयाती ये सब जीव प्राण से मुख्य प्राण वृत्ति को आ जाता है मुख्य प्राण उसको ले लेगा प्राण उसको ले लेगा जीव चित्त विशिष्ट होकर के इंद्रिय व्यापार नहीं होता है अंत कर्ण स्व रह गए उसके बाद चित्त एक होकर के उसको प्राणम आयाती ये जीव प्राण में प्राण में ही है प्राण तेज से युक्त होकर के तेज है वृत्ति से युक्त होकर के सह आत्मना आत्मना सह भुक्ता जीव के साथ उदारण वायु चित्त प्राण यथा संकल्पितम लोग नहीं थी जैसे अपने संकल्प संकल्प कोई सोचते हैं मरण का करते समय ब्रह्मा परमात्मा का संकल्प कर लेंगे ब्रह्मा जी का चिंतन कर लेंगे ब्रह्मों को चल जाएंगे ऐसा नहीं होता है ब्रह्म कब मरण पता नहीं चलता है जैसे जैसे पुण्यपाप कर्म करता है ऐसे उसका संकल्प होता है जैसे पुण्यपाप कर्म करता है तो उसके आगे जन्म फल प्राप्त होने के लिए मरने के पहले निश्चित तो हो जाता है अभी जैसे बताया कर्म तैयार हो गए फल देने के लिए उससे आगे निश्चय हो जाता है आगे क्या जन्म प्राप्त करेगा कहाँ जन्म लेगा मरने के पहले आगे कर्म जो फल देंगे वो ऐसे प्रकट हो जाते हैं उसको सपने में जैसे इस लगता है इस प्रकार उसको लगता है मैं आगे वहाँ जो गया वहाँ जन्म ले लिया वहाँ इस प्रकार सुखो दुख भोगना उसको दिख जाता है तो इसके अनुसार लोग को उसको प्राप्त करते है उसका अभिमान हो जाता है मानने के पहले तभी कहते हैं आगे जन्म को प्राप्त करके पूर्व शरीर को छोड़ता है वस्तुतः तो तो आगे जन्म ले करके पूर्व को छोड़ता ऐसा नहीं आगे जन्म उसको दिख जाता है उसमें अभिमान हो जाता है पूर्व शरीर में अभिमान तब छोड़ देता है तब पूर्व शरीर को त्याग करता है आगे जन्म खाली सपन में जैसे कल्पित शरीर बनता है उसमें अभिमान हो जाता है इसी प्रकार मरते समय आगे का जन्म में शरीर उसका दिखता है उसमें अभिमान हो जाता है आगे का सुख दुख अनुभव जैसे लगता है फिर इस शरीर को छोड़ता है एवं विद्वान प्राणम वेद नहस्य प्रजा हियते अमृत भवती तदेशा श्लोक ये जो प्राणी की उपासना करता है विशिष्ट उसकी उत्पत्ति किस प्रकार कैसे आता है कैसे अपने को विवाह करता है कैसे धारण करता है ये सबको जानता है उपासना है प्रजा न हियते किसी प्रजा पुत्र पुत्र आदि की हानि नहीं होती चेतन नहीं होता है और अमृत भवती फिर मरने के बाद प्राणक सायुज्य को प्राप्त करता है प्राणरूप हो जाता है वही प्राण है हिरण्य गर्भ रूप है समष्टि प्राण तदेश श्लोक इसको कहने के लिए संक्षेप से के आगे मंत्र है उत्पत्तिम आयतिम स्थानम विभुत्म च पंच था आध्यात्म चाणस्य विज्ञाया अमृतम सुनोते विज्ञाया अमृतम सुनोत प्राण की उत्पत्ति परमात्मा से आयति किस प्रकार आता है कर्म के कारण और विभुत्व उसका विभूत्व व्यापक है उसका महिमा है स्वामी है सम्राट ज्यु को विभाजन करता है और विभुत्व चैव पंच पांच प्रकार विवाह करके सम्राट ज्यूस को स्थापना करता है अध्यात्म चै प्राण से विज्ञा अध्यात्म चकार से अधित अधूतः देह के अंदर सौ चक्षुरादि के अनुग्रह देवता ऋष है भौतिक सर्वत्र प्राण है इस प्रकार सौ ठीक प्राण के स्वरूप को विज्ञा इसको जान करके उपासना करके सौ जान करके बार बार चिंतन करके विज्ञा उपासना करके अमृतम अश्ते विज्ञा अमृतम तो अमृतत्व तो को प्राप्त करता है समष्टि प्राण हिरण्य गर्भात्मक हो जाता है ये अमृत मुख्य नहीं प्राण रूप हो जाता है ये चतु प्रश्न हो गया तृतीय चतुर्थ प्रश्न अथ हैन शौरायण गारग्य एतस्मिन् पुरुषे एतस् पुषे का जागृति कतर एष देवस्वना पश्य कसे सुखम होती कस्म सर्वे इति प्रपछ ये पृष्ठवा पूछा गार्ग्य गार्ग के उत्तरापत्य सूर्य के अपत्य सौर्य के सौर्य उसका आपत्य शौर्याणी गार्ग्य ने पूछा हे भगवन, एतस भगवान एक तुरुष कहापति ये पुरुषे में कौन सोते हैं सतह सब व्यापार से उपलब्ध होकर के सोते कौन ही प्रथम प्रश्न कहानी अस्विन जागृति और सोते समय इसमें कौन जागते रहते हैं द्वितीय प्रश्न हो कतर एस देव सपना पश्यती ये कौन देव है सपना अवस्था में रह करके स्वप्न देखता है सपन देखने वाला कौन सौ जाने पर कौन व्यापार से ऊपर तो है सपनती प्रथम और कौन जागता रहता है द्वितीय और ये सपन कौन देखता है सपने सुख दुख <laughs> कौन कौन सपना देखता है कसे त सुखम ये सुख फिर किसको होता है कस्म सर्वे सम प्रतिष्ठिता भवं आ सब प्रतिष्ठित है पाँच प्रश्न है प्रथम हो गया सोने वाले कौन कौन सोते हैं द्वितीय हो गया कौन जागते हैं तृतीय है स्वप्न कौन देखता है और किसको सुख होता है चतुर्थ और किस में सब प्रतिष्ठित है ये पंचम कतर है कतर है ऐसा देव स्वनान प्रसिद्धि कतर दो में एक विभाग है कतर कतर कह से कार्य कण शरीर इंद्र है से कौन शरीर शरीर है अकरण अंतकणादे तो इनमें से स्वप्न देखने वाला कौन है उत्तर उत्तरदे मन रहता है स्वप्न में तस्मे यथा तस्में सहोवाच यहामरीचवर्ग से गर्वा एकजमंडल एकनरुदयत प्रचल हवे तत्सव पर मन की तेना स पुरुषो न शुति न पश्य न जिघ्रति नशयते न स्ृशते ना नीवदे ना दत्ते नंदयते ना विसृजते ने जायते सपीत प्रथम प्रश्न का उत्तर सपति कौन श्रुते तस्म स उवाच पिपराष्णिकारे यहा्य अर्क मरीचअस्त ग सूर्य के मरिच किरण सब मरीचकिस को जाते हैं अर्क से अस्तम ग्छत सूर्य से अस्त को जाने में सूर्य की जो किरण है सर्वा ये तस्विन तेजमंडल एक ही भवनती अस्त हो जाते हैं तो सूर्य के किरण पूरा सारा पृथ्वी को प्रकाश करते हैं सूर्य जब अस्त होते हैं वो किरण सब सूर्य सूर्यमंडल में एक हो जाते हैं नहीं कि सूर्य अस्त हो गया उन किरण यहाँ रह गया ऐसा होगा तो फिर रात ही नहीं होगी दिन ही चलेगा जब सूर्यास्त हो गया तो उसके किरण सब जाकर सूर्यमंडल एक होगी तह पुनः पुनः तह पुनः पुनदयतः प्रचलती जब पुनः पुनः फिर सूर्योदय होते हैं किरण फिर धरा आ जाते हैं सूर्य की किरण प्रकाश आकर सब को प्रकाश कर लेते हैं बार बार प्रतिदिन सूर्योदय होते किरण आ जाते हैं अस्तोत्र किरण जाकर के एक हो गई इसी प्रकार एवं हवे तत्सर्व परे देवे मनसी एक ही सब जितने इंद्रिय है सब सो जाता है चक्षुषत्रदि इंद्रिया सब परे देवे मनसी ये देव द्योतनात्मक प्रकाशात्मक मन को कहा ये पर है क्योंकि चक्षुरादि इंद्रिय सब अपने मन में एक हो जाते हैं मन जैसे सूर्य में चिरण एक हो गए वैसे मन में सब इंद्रिय एक हो जाते हैं इंद्रिय सो गए एक कुछ व्यापार नहीं करते हैं मन में आकर एक हो गए तेना तरह सब पुरुषों न श्रुणौती अभी वो सब व्यापार को अपने इंद्रिया छोड़ करके गोलों को छोड़ करके तब तो पुरुष सवण इंद्रिया आ करके मन के साथ एक हो गई कान तो खुला है पुरुष न श्रृणती न देखता है न गंधग्रहण करता है नहीं ना नश ग्रहण करता है स्पर्श नहीं करता है ना भाषण करता है अभिवदत हस्त से न आदत्ते आनंद ऐपस्थ इंद्र से आनंद अनुभव नहीं करता है वायु इंद्र से विसर्ग नहीं करता है और चलन भी नहीं करता है क्रिया नहीं करता न याते सब प्रति आचे कहते सो गया लोक कहते सो गया तो ये सब इंद्रिय व्यापार से उपरत्त हो गए प्रथम हो गया सपिति और कौन जागते हैं द्वितीय प्रश्न है प्राणाग्नय तस्म पुरे जागृति गारहपत्यो हवा ये सोपानो व्यानो अन्वाह पचनो यद गर्भपत्याद प्रणयते प्रणेनाद आहवनय प्राणः प्राणाग्नय ही इस पुर में में जागते रहते हैं प्राणरूप ही अग्नि है, है। पाँच प्राण है उनको अग्नि के सदृश अग्नि कहा गया अग्नि सदृश्य सादृश्य प्राण को ही अग्नि रूप से प्राण अग्नि ही जागते रहते हैं सो जाने पर प्राण अग्निक से कहते गारह प्रत्य हवा ऐसा अपान जो अपान वायु है ये तो अग्नि के समान गारह अग्नि और आहवनी अग्नि और एक दक्षिणा दक्षिणाग्ञा अनुहार्यपचन तीन प्रकार है अग्नि है कर्म करते समय तो ये अपान हो गया गारह अग्नि और व्यान वायु हो गया अनुहार्य पचन दक्षिणाग्नि और यदि गार्भपत्यात प्रणयते प्रणयनाथ आहवन्य प्राण प्रणयनाथ प्राण गार्भपत्या प्रणयते आहवन आह अग्नि को गार्ह प्रत्यग्नि से ला करके एक गार्भपत्य अग्नि गृहपत्य संबंधी अग्नि है गृहस्वामी गृहस्थ को अग्नि आधान करना पड़ता है गार्भपत्य अग्नि उसे अग्नि से ले करके हवन करेंगे आहव्य अग्नि में हवन करते हैं तो आहवण्य अग्नि गार्भपत्य अग्नि से लाते हैं इसी प्रकार यह अपान है अग्नि उससे ब्यानवायु आहवन्य प्राण आता है गर्भपत्य प्राण एक तरफ उसे खींच करके प्राण आता है प्रणीयते प्रणयनाद आहवन्य प्राण प्राण को आहवन्यग्नि कहा गया यदुवास निश्वासावेता आहुूति समम नयती सनोहयम इष्टफलमेवदान सैनम यजम अहर, अहर अहर ब्रह्म गमयती यदि तो उच्छ्वास निःश्वास हो उध्वास और निश्वास जो दोनों अग्नि हो तर के समान तो ये तो आहूति ये दोनों आहूति है सम नैतिक से समान ये आहूति को समम सम्य शरीर स्थिति को प्राप्त कराने से असमान हो गया वायु अग्निस्थानीय समान वायु हो गया मनो हो बाब यजमान मनो है यजमान के समान हो गया मनो यजमान जिसे कर्म करता है इस पर है मन हो गया यजमान इष्टफल में उदान इष्टफल प्राप्त करने वाले उदान इष्टफलयाग फल जैसे उदान वायु उदान वायु उदान निमित्त ही उदान वायु लेकर के कर्म कर्मफल प्राप्त कराता है इसलिए इष्टफल में उदान स एनम यजमान अहरह ब्रह्म गमयती सदाहरण उदाहरण उदान उदान वायु जो इष्टफल प्राप्त करता है स उदाहन एनम यजमान यजमान हे मन को ही प्रतिदिन अहर ब्रह्म गमयती जो उदान वायु है वो इष्टफल कर्म फल प्राप्त कराता है यजमान हो गया मन हो गया यजमान स्थानीय प्रतिदिन ब्रह्म प्राप्त कराता है सरस्वती काल में जैसे स्वर्ग को लेता है इस प्रकार ब्रह्म को प्राप्त कराता है उद, न, न, न, न, ये उदाहरण यजमान यजमान यजमान मन को ही ब्रह्म को प्राप्त कराता है तब मनोपाधिक ब्रह्म के समीप हो जाता है अत्र स्वप्ने महिमुभव दृष्टम पश्यतितर्थम श्रृणति दिश दिश दिगंतरीश्च प्रत्युभूत पुनः पुनः प्रत्युभविष्टादिष्ट चा चा शुतंचाश्रुतचाभूत चानाभूत चा सच्चा चान चा चा सच्चर पश्यति पश्य तृतीय प्रश्न है कतर एस देश सपना पश्य अत्र स्वप्ने महिमा ये देव मन रूप देव स्वप्न में स्वप्न दिखता है महिम महिमा को अनुभव करता है सुख दुख अभव करता है यदृष्ट दृष्टम अनुपश्यति दृष्टम दृष्टम जागृत काल में जो बाहर से देखा है उसके अनुपश्चा स्वप्न में वासना रूप वस्तु को देखता है श्रुतम श्रुतमर्थम अनुश्रुति, जिसको बार बार स्वर्ण किया है वासना होकर वासनामय स्वप्न में उसी सब को देखता है और देश दिगंत ऋष्य पुनः पुनः प्रत्यनुभूति प्रत्यन देश में विभिन्न देश में विभिन्न दिशा में जो वस्तु का अनुभव किया था बार बार फिर उसको फिर अनुभव करता है दृष्टम चृष्टम चृष्टम जो दिखा गया उसको दिखता है प्र जागृत काल में दिखा था सपने में उसको वासना में रूप से दिखता है और अदृष्टम का अर्थ नहीं दिखा गया नहीं दिखा गया करते बिल्कुल नहीं दिखा गया तो उसकी वासना नहीं होती तो सपना नहीं होगा इसलिए अदृष्टम का इसी जन्म में नहीं दिखा गया किंतु पूर्वजन्म में कभी दिखा गया कभी से होता इस जन्म में नहीं दिखा गया पूर्वजन्म में कुछ दिखा गया उसके वासना से ही सपना होता है कभी कोई बार बार सपना दिखता है कोई गुफा है गुफा में चढ़ता है ऊपर जाता है गिर जाता है गुफा में जाता है बार बार सपन देखता है कभी तीर्थार्टन करते समय देखिला, ला इसे एक स्थान है गुफा थोड़ा ऊँचा में उसको लगा रही इसको तो मैं पहले देखा था अभी अभी नहीं देखा कभी पूर्व जन्म देखा था उसको कभी देखा होगा तो अभी उसको बार बार देखता, तो उसे देखा देखा तो ऐसे कभी इस जन्म में ऐसे किसी किस को हो जाता है इस जन्म नहीं देखा तो पहले कभी दिखा था सपन में कभी कभी हो जाता है श्रुतम चश्रुतम च जिसको सुना गया इस जन्म में अश्रुत का था इस जन्मन में ही सुना गया अन्य जन्म में सुना गया तो उसको भी सुनता है अनुभूतम च अनुभूतम च इस जन्म में अनुभूत वस्तु को अनुभव करता है इसी जन्म में अनुभव नहीं किया कई पहले अनुभव किया था उसको भी सपने में देखता है सच असत्य सत्य और असत कह करके, जो सत्य जैसे लगता है वो सत्य वस्तु है असत्य है जो वस्तु कल्पित वस्तु है वो सर्वम सर्वम पश्यती सब कुछ देखता है जो अनुभूत अनुभूत हो इस जन्म जन्म में और जो कुछ अनुभव होता है सत कहते वास्तव व्यावहारिक पता तो असत हो असत कह करके तुच्छ ससे विषाण नहीं लेना जो प्रातिभाषिक वस्तु भ्रांति सिद्ध वस्तु वो असत्य अविद्यमान से असत व्यावहारिक को सत्य लेना क्योंकि सदरूप ब्रह्म नहीं इस नहीं कि सपने में ब्रह्म का दर्शन कर दे ब्रह्म साक्षात कर किस कहो जाए अलग बात सत्व को सपने में देखता है तो व्यावहारिक असत्य प्राथिभाषिकलेना सच्च असचर्व पश्य सर्व सर्वात्मक होकर करके मन ही सब देखता है ये मन ही सपन देखता है स यदा तेजसा अभिभूत होती अत्रि सदव स्वपना न पश्यति अथ ही तस् शरीर सुखम होती तेजस जब अभिभूत दब जाता है नाड़ी में से तेजसे पित्तनामक तेजसे अथा चिद्रूप ब्रह्म से भी कहीं कहा गया अर्थ आनंद की टीका में चिद्रूप से भी अभिभूत हो जाता है तिरस्कृत सब आसना तिरस्कार हो जाता है तब तो सो जाता है सो जाता है तो अत्र सदैव स्वप्न में देखने वाले मन मनोदेव न पश्यति स्वप्न नहीं देखता है अतए तस्वीर शरीर ये तो सुखम शरीर में सुख होता है ये सुख होता है सुखात्मक सुश्रुति अवस्था में आगे पंचम प्रश्न है। कस्म सर्वे संप्रतिता सौ सेम प्रतिष्ठित होता है अंति प्रश्न स यथा सम्य वयांस वासवृक्ष संप्रति एवं हवै तत्सव पर आत्म हे समय वयांस वाषवृक्ष संप्रतिते पक्षी सौ चीड़िया दिन भर इधर उड़ते उड़ते, उड़ते वे। जब शाम को समय आएगा वास करने के लिए अपने वास वृक्ष वास के लिए जो वृक्ष है जिस वृक्ष में घुस रहे ने नेड़े सब वहीं से दौड़ जाते हैं संप्रतिष्ठानते एवं हवे तत्सर्वम पर आत्मा संप्रतिष्ठित इसी प्रकार पर आत्मा ब्रह्म में सब प्रतिष्ठित हो है सुश्रुत अवस्था में एक पर आत्मा ब्रह्म में वही उसका आश्रय इधर उधर जाते आते सुश्रुति अवस्था में विपरीत ग्रहण नहीं होता है भ्रांति ज्ञान नहीं होता है अज्ञान आवरण तो रहता है विपरीत ग्रहण जागृत अवस्था में सपन अवस्था में होता है विशेष जो ज्ञान होता है इंद्र से विषय ग्रहण करते हैं विषय ग्रहण करते करते कहते थक जाते हैं फिर अंत में स छोड़ करके अपने स्थान में चल जाते हैं अपने स्वरूपे ब्रह्म उसके पास चल जाते हैं अज्ञान आवरण केवल रहता है ये विषय ग्रहण से आनंद होता तो विषय को छोड़ करके सुश्रुति में कोई नहीं जाता विषय को छोड़ कर जाना पड़ता है यही अपने परस्वरूप है उसमें सर्व पर संपत्ति कह करके सर्व क्या है आगे इसको कहा गया सर्व कौन है ओ भद्रम कर्णे शृण्म देवा भद्रम पश्येम क्षेजरा स्थिरंग देविता यदायो स्वस्ति न इंद्र वृद्धसवास्ति नूषा विश्वदा स्स्तिचो अरिष्टनेति नो बृहस्पतिर्दा ओ शांति, शांति, शांति, शांति।